हाँ और लेकिन एक ए टाइप का मिल्क नहीं ए टाइप का मिल्क को ग्रहण कर सकते हैं वो भी ज़रूरत पड़ने पे करिए आप सोच रहे हो दूध पी के आप ताकत आ जाएगी आप में फिर वही लफड़ा हो जाएगा तो वो नहीं कह रहे हैं ठीक है ना ये बात समझ में आना चाहिए इसमें कोई दम नहीं है दूसरा मुद्दा बोनजा ट्री तो बोनजा ट्री किसी के विकास में सहयोगी होना उचित है या विकास को अवरुद्ध करना ठीक है बोनजाई क्या है उसके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जड़ काट रहे हैं उसकी बोनजाई कैसे करते हैं बोन उसकी जड़ को काटते आते बढ़ नहीं देते हैं तो किसी की जड़ काटना न्याय है कि अन्याय खत्म हो गई कहानी दोनों प्रश्न हो गए चलो आगे बढ़ते हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके खोखला कर दिया क्या समाधान है सस्तेनबिटी का है ना ये तो हो गया अब ये समझ में आ जाए इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए हम प्रकृति में शोषण का रोना तो बहुत दिन से रो रहे हैं और इन्वायरमेंटल इशू से हम बहुत सी चीजें चल रहे हैं और हमको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें उपयोगी थी हमने उसको नष्ट कर दिया बात ठीक है अभी हमारा कंसर्न मानव को छोड़कर बाकी जगह है आप लोगों से आग्रह यह कर रहे हैं कि हमारा कंसर्न पहले मानव होकर मानव के प्रति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए धरती भी यदि सबसे सर्वाधिक दुरुपयोग यदि कोई चीज हो रही है तो वह क्या है जी? मानव की क्षमता सर्वाधिक दुरुपयोग हो रही है अभी क्या हो गया हमारी थोड़ी जागृति और बढ़ने की जरूरत है अभी हम गाय कुत्ता बेल पेट तक तो हम जागृत हो गए कि इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर्वाधिक अन्याय तो मानव के साथ घटित हो रहा है सर्वाधिक नुकसान यदि कोई एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो ह्यूमन एनर्जी है ह्यूमन एफर्ट है इट इज गोइंग वेस्ट एंड वेस्ट एंड वेस्ट इसी कारण धरती में संतुलन हो रहा है अभी हम मानव होकर मानव के प्रति हमारे में कोई संवेदनशीलता पैदा ही नहीं हो रही है बिजली के बारे में तो हमारे बहुत चिंता है घर का बटन जो है एक लाइट मिस नहीं होना चाहिए उसके बारे में हमारे में संवेदनशीलता आ चुकी है हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे घर में जो बड़े हो रहे हैं उनका क्या उपयोगिता है या वो छोड़ दिए दूसरा आदमी में क्या है अपने लिए हम दूसरों के लिए तो उपयोगी होने को दौड़ते हैं इतने साल से तो ये बुरी बात ऐसा नहीं करें अच्छी बात है लेकिन इससे हमारी तृप्ति नहीं है दूसरा शायद तृप्त हो जाए तो हो जाए दूसरों की तृप्ति से अपनी तृप्ति होती नहीं लिखो दूसरों की तृप्ति से अपनी तृप्ति होती नहीं दूसरों की तृप्ति से अपनी तृप्ति होती नहीं स्वयं में अपनी उपयोगिता से ही स्वयं की तृप्ति है इसको लिख लो आज नहीं समझ में आए तो कल समझ लेना स्वयं में स्वयं की उपयोगिता से ही स्वयं में तृप्ति है ये बात सबको ठीक से समझ में आ रही है क्योंकि अभी जो भी दिन बचे हैं साढ़े तीन दिन हम लोग को इसको बेहतर तरीके से उपयोग करना है तो इस पर हम सारा काम कर रहे हैं अभी अब आगे काम सब इस पे है स्वयं में स्वयं की उपयोगिता से तृप्ति है भैया जी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हाँ जी कि हम उपयोगी बने कैसे ठीक बात उपयोगी कैसे बने मुद्दा है ये बहुत बड़ी बात है ना ध्यान देने की बात है अभी तक हम बच्चों के लिए उपयोगी पति के लिए उपयोगी पत्नी के लिए उपयोगी ऐसा हम सोचते रहे लेकिन वो भी हमको उपयोगिता समझ में नहीं, नहीं मानव की क्या है तो क्या होगा सुविधाओं के लिए ही अपने आप को तैयार कर पाए जिसको हम अच्छा आदमी कहते हैं घर में उसका मतलब इतना है कि वो दूसरों के लिए सुविधाओं के लिए वो सुविधा का स्रोत है खाली आज तक हमारे घर परिवार में समाज में जो अच्छा आदमी माना जाता है वो केवल और केवल उसको अच्छा माना जाता है जो दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखता है सुविधाओं का स्रोत है वो क्या आपको ये परिभाषा आपके लिए सुटेबल लगती है कि यू आर ओनली द सर्विस प्रोवाइडर अब जब भी हम ऐसे जिए हैं या लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं क्या हमारे को ये ज्ञान की तृप्ति होती है हमारे होना कोई किसी अर्थ में है? मैं यदि प्राकृतिक विधि से यदि कुछ हूँ जिस प्रकार से पदार्थ वनस्पति और जीव का एक नेचुरल कंडक्ट है उसका नेचुरली कुछ होना और रहना दोनों है उसका होना भी नेचुरल है और उसका रहना भी नेचुरल है ठीक इसी क्रम में मानव भी हुआ है हम सब हो गए हैं तो हमारा होना क्यों हुआ है हम क्यों हैं अगर ये ठीक से समझ में आता है तो ऐसे समझने के बाद ही हमको रहना कैसे समझ में आता है ये होना रहना दोनों जब बराबर होता है तो अस्तित्व में मानव का जो रोल है उस रोल के स्वरूप में हम जीते हैं उसका नाम अपनी उपयोगिता है और उस उपयोगिता को यदि देखने जाते हैं तो स्वयं में समाधान है मेरे को मेरी कल्पनाशीलता जो मेरी कल्पनाशीलता दौड़े जा रही दौड़े जा रही दौड़े जा रही है ये कल्पनाशीलता में वास्तविकता जब बैठती है तो मैं समाधान संपन्न होता हूँ सुखी होता हूँ सुखी होना मेरी पहली उपयोगिता है क्या उपयोगिता है मेरी सुखी होना मेरी उपयोगिता है और सुख आइसोलेशन में नहीं हो रहा है सुखी होने का क्या स्वरूप बना इसी की तो हम बात करें पूर्ति का कार्यक्रम क्या है तो मेरे को उपयोगिता समझ में आना पर्पज ऑफ लाइफ के साथ जुड़ता है एक्शन प्लान के साथ जुड़ता है यहां पर क्या बनी? कुछ हैं। इसको हम लोग कल के सत्र में सुन पाएंगे पढ़ पाएंगे कुछ पर्पज है कुछ एक्शन प्लान है इन तीन के योगफल में मैं सुखी होता हूं तो जाकर मेरा जो एक मौलिक आचरण है वो मैं कर पाता हूँ एक मानव हो पाता हूं एक प्रश्न पूछता हूं हम लोग आकार में मानव हैं या अभी आचरण में मानव हैं? तो मेरी उपयोगिता क्या है आचरण में मानव का क्या मतलब यह समझ में आना चाहिए आचरण में मानव होकर जीना ही मेरी उपयोगिता का प्रमाण है यदि मैं उस प्रकार से उपयोगी हो जाता हूं कि मुझे यह समझ में आ जाए कि आचरण में मानव होने का मतलब यह है तो मैं उपयोगी हो गया देन आई कैन फुलफिल द पर्पज ऑफ लाइफ ठीक अगर सिर्फ परपस रट लिया हमने शिक्षा और व्यवस्था में हमको भागीदार होना रटने से नहीं होने वाला अगर उसके अनुकूल नहीं हो ये ये ये इसका परपस है बोर्ड पर लिखना लेकिन ये यदि स्वयं में ये उपयोगी नहीं है यदि ये, ये स्वयं में उपयोगी नहीं है तो क्या ये फुलफिल कर सकता है परपस को ठीक इसी प्रकार से मानव मानव में कुछ सर्टेन वैल्यूज की बात हम कर रहे हैं एक चरित्र की बात हम कर रहे हैं एक प्रकार से एक एक ह्यूमन कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं यदि उसको हम समझ पाते हैं और उसके अनुसार अपने में जीने की कॉम्पिटेंस को डेवलप करते हैं तब जाकर मैं उपयोगी हुआ और ये कॉम्पिटेंस कहाँ पे लग सकता है थ्रू दिस कॉम्पिटेंस यू कैन फुलफिल द पर्पज ऑफ द लाइफ एंड यू नीड एक्शन प्लान ऑफ दैट ऑन दिस थ्री पीलर यू गेट रिलैक्स समाधानित समझदार सुखी होते हैं दूसरा कुछ भी कर लो आप हजारों पेड़ लगा दो कई लोग यहां बैठे होंगे जिन्होंने हजारों पेड़ लगाए क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ वो तरप्ती को देख पा रहे हैं कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चे पढ़ गया डॉक्टर इंजीनियर बन गए क्या वो स्वयं में त्रपते हैं कई लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को गरीबी में पढ़ाया लिखाया कैसे तो भी काम करके काम कर रहा है और आज वो क्या बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं तो क्या वो तरपते हैं कई सारे पेरेंट्स के बच्चों में कोई गलती आपको नहीं दिखेगी भ्रमित स्थिति में कोई गलती नहीं उनमें वो पेरेंट्स से बात भी होती है नहीं हमारे बच्चे से ठीक ही क्या ठीक हैं बढ़िया काम करते हैं वहाँ से आते हैं लड़ते भी नहीं झगड़ते भी नहीं हैं हमारा ध्यान भी रखते हैं दवाई देते हैं हाँ दवाई भी ला देते हैं साड़ी भी ला देते हैं लेकिन तृप्ति है क्या आपको नहीं अब ठीक ही है सब तृप्ति क्यों नहीं है क्योंकि आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार माना होने का मतलब क्या क्या माना होकर हम जी पा रहे हैं अभी अच्छे बुरे के चक्कर में हम चल रहे हैं तो अच्छे बुरे में तुलना होती है अच्छे बुरे में क्या होती है तुलना रिलेटिव होता है अच्छा बुरा हमेशा रिलेटिव एप्सोल्यूट नहीं है एप्सोल्यूट तो ये देखना पड़ेगा कि अस्तित्व में व्हाट आर व्हाट आर द डिजाइन्स ऑफ ह्यूमन बींग टू लिव उसको समझना समझदारी और उसके अनुसार जीना अगर यहाँ तक बात पहुँचती है यहाँ तक बात पहुँचती है तो इसको हम कह रहे हैं कि ये मेरी उपयोगिता है मेरी उपयोगिता से ही मैं तृप्त होता हूँ दुनिया में कुछ भी हो जाए सब लोग आप अपनी उपयोगिता में जीने लगो फिर भी मुझे अपनी तृप्ति नहीं है हर एक मानव को तृप्ति केवल और केवल स्वयं में उपयोगिता सम्पन्न होने से ही है बात समझ में आई कोई एक आदमी उपयोगी हो गया तो हम ये मानते हैं धरती के सब लोग तर जाएंगे ऐसा नहीं होता है हर आदमी समझदारी के साथ अपने में उपयोगिता को पहचानते हुए अपनी उपयोगिता से सुखी होते हैं और उस उपयोगिता को अभी हम छू नहीं पाए तो हमारे पास तमाम चीजें हैं गढ़ घर है गाड़ी है बंगला है और मां भी है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है भैया तृप्ति मतलब सवाल, सवाल न होना की कोई सवाल नहीं है मेरे पास उत्तर होना हाँ, कोई सवाल, सवाल नहीं होना तो बहुत सारे, सारे लोग बस स... कुर्सी के तो पास कोई सवाल नहीं है सच बात है कोई सवालों के उत्तर होना तो तृप्ति है हाँ उत्तर, है, उत्तर से संपन्न होना क्या उत्तर होना मानव क्या है मानव को जीने का डिजाइन क्या है वॉट इज द नेचुरल कंडक्ट ऑफ एनी ह्यूमन बींग उससे संपन्न होना और उसका फिर उस मानव में देखेंगे तो कोई बिना पर्पज के आदमी हो सकता है क्या बिना पर्पज के तो कोई भी चीज नहीं है तो पर्प होगा और आदमी सोचता विचारता तो एक्शन प्लान भी होगा मतलब मैं वो आ, माता पिता की बात कर रहा था जिनके बच्चे साड़ी दवाई सब देते हैं फिर आपने सवाल पूछा की आपको नहीं है उनको सब ठीक ही चल रहा है ऐसा तो मैंने बोला था हाँ तो वो त्रप्ति नहीं है मानव का क्या मतलब नहीं समझ में जिंदगी क्या है सफलता सफलता नहीं पता चला खाना पीना सब चल रहा है दिक्कतें नहीं है उस प्रकार से फिजिकल दिक्कत नहीं है लेकिन मेंटल तो तमाम दिक्कतें हैं अरुचि हो रही डिप्रेशन हो रहा है बड़े से बड़े आदमी जैसे अपने नौकरी से रिटायर हुए साल दो साल तीन साल में मर जा रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेस के और किसी कारण घाटा खा गए वो अगले दो चार साल में हार्ट अटैक में मर जा रहे हैं क्या कारण है गहरी अरुचि अतरप्ति करके आ कर रहे आ जाता है।, है ना आप, आप खुद देखिए सोलह सत्रह अठारह साल में आपको लगता है जिंदगी का कोई पर्पज़ है शायद मैं समझ जाऊँगा कर लूँगा आज जहाँ आप जहाँ उम्र में आके बैठे लग रहा है क्या है यार है ना तो ये बात ठीक से समझ देते चलिए आगे बढ़ें तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम जाने वाले हैं वो अगर वो बात ठीक से समझ में नहीं आई हो कि अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं दो मिनट लगेगा और देखिए प्रश्न तो अनंत हैं आपके पास उन सब के उत्तर मेरे पास हैं उसकी विधिवत प्रक्रिया हैं ये अभी आप जो मिल रहे परिचय शिविर है इसके आगे आप मिलोगे विकल्प शिविर उसके आगे आप मिलोगे अध्ययन शिविर इस प्रकार से सात दुना चौदह और अध्ययन तीस दिन का चुम्बालिस दिन का प्रोग्राम है सात दिन में जितना हो सकता करेंगे गलती को क्या कहा था संबंध को नहीं पहचान पाना उसके साथ निर्वाह में अयोग्यता हो जाना ही गलती है अभी हमने कहा कि अभी दुनिया के सभी शिक्षण संस्थान सभी परिवार सभी राज्य सभी संविधान मानव को अपराधी बना रहे उसका क्या मतलब होता है तो क्या मतलब उसका क्या हुआ उसका अपराध क्या चीज हुआ आप शिक्षा विधि से शिक्षा का मतलब स्कूल कॉलेज नहीं है स्कूल कॉलेज भी हैं उसमें एक जगह ये पहुंच जाते हो जिंदगी की सफलता कहाँ निष्कर्ष में पहुंच जाते हो जिंदगी की सफलता कैसे है करियर से जिंदगी की सफलता कैसे बोलते हो करियर से करियर का मतलब क्या होता है आपने बहुत अच्छा काम कर लिया बहुत बढ़िया हो गया लेकिन आपको पैसा ही नहीं मिला तो आप सफल हो तो इस पूरी शिक्षा से आपको ये निष्कर्ष बनाया जाता है ज़िंदगी की सफलता संबंध से नहीं है जबकि हम चले कहाँ से थे बच्चा पैदा हुआ संबंध विधि से पैदा होता है रहता संबंध विधि से ही है लेकिन योग्यता नहीं है तो वो देखता कहीं कुछ और है। देखता पैसा है जीता सब लोगों के साथ है तो जिंदगी की सफलता करियर है इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं और ये निष्कर्ष का करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है आपको प्रमोशन बहुत हो जाए ये देश का आपको सबसे बड़ा आदमी बना दे कंपनी का सीईओ बना दे लेकिन तनख्वाह आपकी कम कर देंगे है ना तो फिर ये होगा कि चलो कुछ पावर होगा पावर होगा तो नीचे से कमा लूंगा अल्टीमेटली तो पैसे ही चाहिए है ना नीचे से कमाने के जुगाड़ नहीं हो काम बहुत करना पड़ेगा ना यार छोड़ भैया कहा कि लफड़ा पा रहे तो जिंदगी की सफलता पूरा एजुकेशन क्या बता रही है पैसा जबकि जिंदगी की सफलता क्या है मानव हमने क्या संबंध कमाए उतनी सफलता है ना हम मानव होकर मानव को पहचान पाए वो सफलता है तो ये एक प्रकार से हमने इसको कहा ये मानव विरोधी हुआ है ये मान्यता न बाप बना भैया सबसे बड़ा रुपया ये मानव के साथ जुड़ने का कार्यक्रम हो रहा है या मानव से दूर जाने का कार्यक्रम हो रहा है है ना इसीलिए आपके बच्चे पढ़ के धीरे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं अब रो ग उससे कुछ नहीं होता है अब उनको एजुकेशन ही वो मिल रहा है कि जिंदगी की सफलता करियर है और करियर का मतलब पैसा है तो वो तो निकलेंगे निकलेंगे है ना इतने हो सकता है आपके पास ऑप्शन या तो रोक उनको रवाना करो या आपने मन को तैयार करो कि नहीं यही बढ़िया होता है अब अगर सफलता दी एजुकेशन का मुद्दा निकला तो ये कहा ले गया ये मानव विरोधी हुआ या नहीं हुआ हाँ या ना तो मानव विरोधी हमने तैयार कर दिया ठीक है दूसरा मुद्दा आया अब जीना कैसे तो काम करेंगे करियर में क्या करना है तो कोई व्यापार करेंगे नौकरी करेंगे नौकरी करने वाला भी किसी व्यापार का हिस्सा है सरकार का हिस्सा है तो कोई कोई ना कोई काम करेंगे सारे काम करने का तरीका क्या है धरती का पेट फाड़ो शोषण करो और अपना घर भरो क्या करना है इसको बोलते हैं लाभ की मानसिकता तो लाभ की मानसिकता से काम करने पर क्या निकल के आया ये धरती के प्रति शोषण अपने को क्या फर्क पड़ता है आज अपने को मुहर्रम को क्या, अपने को माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है धरती का शोषण करो क्योंकि हमको तो कल जितना कमाया वो तो कम पड़ रहा था कम क्यों पड़ रहा था ये भी समझ में नहीं आया रोटी नहीं खाने को मिले ऐसा नहीं कम क्यों पड़ रहा था क्योंकि जीवन में तृप्ति नहीं है उसको अपनी उपयोगिता चाहिए उपयोगिता समझ में नहीं सारा लोड कहाँ डाल दिया अपने सुविधाओं पे अब सुविधाओं के कारण धरती चरमरा गई है ना सारा जीवन की आवश्यकता को मैं की आवश्यकता को जब शरीर और सुविधाओं से पूरा करने चले तो गए तो धरती की कमर टूट गई ठीक है यह बात तो लाभ की मानसिकता से काम किया धरती का शोषण हुआ तो क्या हुआ धरती का शोषण हुआ तो ये तीनों अवस्थाएं का गड़बड़ होना शुरू हो गया और ये तीनों का गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा यह तीनों का गड़बड़ होगा तो इसका क्या होगा है ना ये तो ये तो टपकेगा ऐसा होगा कि नहीं होगा तो यह समझ में आया कि लाभ की मानसिकता से धरती का शोषण और धरती का शोषण हुआ तो किसका शोषण हुआ अभी हम मानव विरोधी थे सिर्फ पैसे को लेके चल रहे थे अब उससे एक कदम और आगे चले गए मानव का शोषण करने को तैयार हो गया क्या फर्क पड़ता है सब तो कर रहे हैं हमारा तो मानसिकता लाभ का है सभी कर रहे हैं यार मैं अकेला नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा इस जगह पर हमारे को तैयार कर दिया जाता है इसको दूसरी भाषा में कल कहा था प्रकृति विरोधी कौन से विरोधी हो गए हम प्रकृति विरोधी अब तीसरा मुद्दा आता है जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसमें जीव एक्सटेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जीवों की प्रजातियां दिन पे दिन खत्म होती जा रही कि नहीं जा रही ऋतु संतुलन हो रहा है या बढ़ रहा है है ना तो सब जगह जितनी भी चीजें एग्जिस्टेंस में थी हमारे पैदा होने के समय में हमारे काम करने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में आ गया तो हमारे सारा काम करने से चारों अवस्थाएं जो चारों अवस्थाएं हैं उनका अस्तित्व अस्तित्व खतरे में आ गया अब मानवी धरती भी, भी कब तक जिएगा ये अस्तित्व में खतरे आ गया अस्तित्व खतरे में आ गया हमारा और ये क्यों हो गया क्योंकि हम नियम विरुद्ध जी रहे हैं किसी भी नियम को समझे नहीं है तो इस प्रकार से नियम विरुद्ध जीने के कारण क्या हो गया हम लोग अस्तित्व क्या एक प्रकार का नियम है तो नियम विरुद्ध होने से अस्तित्व विरोधी मानसिकता हो गया क्या हो गया अब ये खिला पिला के अपन ने अपने घर में बच्चे तैयार किए अपने खर्चे से ऐसी शिक्षा ऐसी व्यवस्था हमने अपने लाडलों को दी अपने पूरी ईमानदारी से आदमी का ईमानदार होना तब संभव है जब समझदार होगा तब समझदारी के अभाव में ईमानदारी ज्यादा घातक है समझदारी के अभाव में ईमानदारी का कोई मतलब निकलता नहीं है तो हमने अपने लाडलों को बढ़िया से बढ़िया केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए आई में पढ़ाए और कहाँ पहुंचा दिए एक मानसिकता में पहुंचा दिए जहां पर यह सब मुद्दा बन गया तो मानव होकर मानव विरोधी मा, मानसिकता प्रकृति में रहने वाले होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता और अस्तित्व में रहते हुए अस्तित्व विरोधी मानसिकता तो हम कालिदास हैं या कालिदास के बाप कालिदास बन रहे हैं कालिदास के बाप बन रहे हम ऐसा हो रहा है या नहीं हाँ या ना आज पूरा कार्यक्रम ऐसा है या नहीं तो कोई एक आदमी के दोष नहीं है तो यह समझ में आ जाए कि पूरी शिक्षा और पूरी व्यवस्था जो है मानव को क्या बना रही है अपराधी यदि आप अपराधी ठीक से बन जाते हो तब तो यह धरती पर सफल हो सकते हो और यदि आप ठीक से अपराधी नहीं बन पाए तो तो आप असफल रहोगे लोग आपका शोषण करते रहेंगे तो गरीब रहोगे आप और गरीब आदमी के लिए प्रेरणा क्या है अमीर आदमी और अमीर आदमी की प्रेरणा क्या है अमीर आदमी की प्रेरणा और अमीर होता है अमीर आदमी की प्रेरणा होता है गरीब देख ले बेटा अगर ढंग से काम नहीं करेगा कर देख इसके जैसा हाल हो जाएगा तेरा तो प्रेरणा कहां से आती है तो अमीर की प्रेरणा गरीब और गरीब की प्रेरणा अमीर की प्रेरणा और अमीर नहीं होता है उससे तो ईर्षा करता है उसकी प्रेरणा गरीब में गांव में छोटे से गांव में राजस्थान में पैदा हुआ एंड यू नो दैट देर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वाई बॉन्ड देयर स्टील द प्रेरणा कहाँ से है गरीबी से एक बड़ा आदमी जब आप कार में जाता है अपने औलाद को ले जाके रईस आदमी है ना तो वो रास्ते में चलते रास्ते में वो कोई झाड़ के नीचे सोते हैं ना कोई काम करता रहता है उसको बच्चे को बोलता है देख देख उठ अगर तू ढंग से बिजनेस करेगा तेरा हाल ही हो जाएगा या तो ये प्रेरणा और या तो झाड़ के नीचे कोई आदमी सो रहा होता है अमीर आदमी सोचा देखो कितने चैन से सो रहा है हम तो इतना सब होके भी चेन से नहीं सो पा रहे तो प्रेरणा कहा है गरीबों की प्रेरणा कहा है अमीरों की और अमीरों की प्रेरणा कहाँ है ये एक दूसरे को बुद्धू बना रहे या जागृत कर रहे है? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी हां जी कुछ पूछ रहे थे कोई पूछिए माइक माइक माइक माइक हेलो मुनी इंटरनेशनल स्कूल और जो दिल्ली में मॉडल चल रहा है शिक्षा व्यवस्था का क्या वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा मैं जानता नहीं मुनी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में मुझे पता है कि कुछ उन्होंने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं क्या पढ़ने पढ़ाने के लिए वही फ़िजिक्स वही केमिस्ट्री वही मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने के बढ़िया प्रयोग होने के किस प्रकार से आसानी से बिना बच्चों को डांटे हमारे वो चीज़ें हम पढ़ा सकें कौन से वही फिजिक्स वही मैथमेटिक्स, वही केमिस्ट्री ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और ताकि वो बच्चे अच्छी नौकरी पा पाएँ वो गरीब घर के बच्चे हैं उनको नौकरी लगने की संभावना नहीं थी तो उनको ये सब पढ़ा के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार लायक बनाते हैं लेकिन विधि उनकी अच्छी है एजेंडा उतना ही है लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया जी हमारे मित्र हैं उनसे कई बार बात होती है वो आगे वो सोच ही रहे हैं कि इस एजेंडा को अपने स्कूल में कैसे लाएं उसके लिए वो बहुत जेन्यूनली मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं ये बात समझ में आती है ठीक दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार में अभी ये पूरा मान्य हो गया ऐसा थोड़ी है। अभी लोगों के साथ बातचीत चल रही है चलने के बाद कहीं पहुंचेगी तो देखेंगे आप और हम लोग सब गवाएं उसके अच्छे होने की उम्मीद में जानता नहीं हैप्पीनेस करेंगे मैंने पढ़ा नहीं इतना ही हमारे एक मित्र हैं और वहाँ के जो मंत्री जी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे देखते हैं परिणाम आने से पता चलेगा ठीक है ना संभावना हर जगह हमको बना कर रखना चाहिए क्योंकि हर आदमी चाहता ही है समझ में आने से पूरा होगा लेकिन उसका नाम डालने से पूरा नहीं हो सकता है तो यदि उनको समझ में आया होगा मंत्री को और शिक्षा के विदोहों को तो कुछ करेंगे देखते हैं ठीक है ये तो क्या लगता है बच्चा जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है वो गलती है या वो नेचुरल है नेच्रेल नेच्रेल। बच्चे के साथ सही शिक्षा और व्यवस्था उपलब्ध हो जाए तो बच्चा एक आयु के बाद सही करने की जगह में खड़ा हो जाए अगर ऐसा कुछ है तो शिक्षा मानवीय हो कहलाएगी या अमानवीय यदि ऐसा नहीं हो पाया और बच्चा एक उम्र के बाद इस प्रकार के तीन निष्कर्ष में चला गया कि कुछ भी कर लो धरती का शोषण करना ही पड़ेगा कुछ भी कर लो नियम हमको तोड़ने पड़ेंगे प्रकृति के और कुछ भी कर लो पैसे ही सब कुछ है अगर इस निष्कर्ष में ये मानसिकता तैयार हो गई तो क्या हुआ तो इसको अपराध कहें या मानवीय शिक्षा तो आज तक जितनी भी शिक्षा आपने देखी सुनी सर्वाधिक बढ़िया शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो बढ़िया शिक्षा है वो इस अपराध के नज़दीक जाती है या दूर दूर रह जाती है बिल्कुल ठीक बात है जो बहुत ठीक से नहीं पढ़ा उसमें उतने लालच नहीं है भाई देखो एक एक जगह हम कहीं गए थे वहां पर बेरोजगारी की पेपर बेरोजगारी के ऊपर एक डिबेट चल रहा था तो हमारा भी नंबर है हमने बोला देखो बेरोजगार होने के लिए एक मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास या फेल होना चाहिए एक दूसरा आपको जान के हम आश्चर्य होगा जब हम ये सब काम करने लगे यहाँ रहने लगे समझ में आने लगा चीज़ें तो ये समझ में आया कि बेरोजगारी नाम का जो शब्द है बहुत बड़ा धोखा है बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं होती ही नहीं हमारी शिक्षा लोगों को बेरोजगार बनाती है यहाँ पर हमने काम शुरू किया तो हम बहुत ये समझ कर रहना बहुत उधार हो गए थे वहाँ बजा लो ज़ोर से बजा लो भैया अब तो ऐपल और गूगल भी बिना डिग्री के एम्प्लॉज लेने, लग लेने लगे लेने लगे हैं भैया अब कॉम्पिडेंस की बात आने लगी है लेकिन कॉम्पिडेंस भी किस अर्थ में क्या आपके पास डिग्री है या नहीं आप मेरे को पैसा कमा के दे सकते कि नहीं दे सकते है? तो नाउ दे आर मोर फोकस पहले क्या था आपके पास डिग्री है तो पैसा कमा के दो गए यह अनुमान था लेकिन तमाम डिग्री वाले लोगों को हम पैसा दे रहे हैं कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत सीधे सीधे आ गए वो एक ज्ञान हो गया उनको ऐसा नहीं अब इस जगह आ गया कि आपके पास डिग्री हो ना हो आपके पास कॉम्पिटेंस है कि नहीं किस बात का जितना लेगे उससे ज़्यादा देोगे दोगे दे मेरे को लोगों की टोपी बिना के आप लाओ तो अगर आप प्रूव करते हो तो आपको ले लेते हैं वो तो बनिए की दुकान में पहले था भाई जो बनिया की दुकान में पहले का आदमी काम करता था वहाँ थोड़ी डिग्री देखता था वो ये गोयल साहब बेटे बताएंगे वहाँ तो देखता है किस प्रकार तराजू में तोलता काम है किस प्रकार से नकली सामान खराब सामान को भी राई को जीरे को उसमें मिला मिला के निकाल देता वो आदमी अच्छा है ना तो वो तो पहले से था इसमें नया क्या हो गया अच्छा भैया आ... बड़े संस्थानों में चला गया घटिया आदमी बड़े संस्थान में चला गया नहीं मिलते हैं कई बार नहीं भी मिलते अच्छा भैया जैसे देखा गया कि बच्चा पैदा होता है फिर वो इन सब में एजुकेशन से पेरेंट्स से मीडिया से प्रोग्रामिंग हो जाती है उसकी या उसकी सोच ऐसी हो जाती है तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि कुदरत या नेचर से बच्चा आया अगर उसे अलग रखा जाए ये सिस्टम से यू नो कम्प्लीटली अलग मतलब उसे कुछ नहीं पढ़ाया जाए एक अलग रूम में या जो भी जो भी दो चार लोग हैं उसके जैसे ब्लैंक ही हैं ब्लेंक मतलब जैसे आए वैसा वैसा ही तो क्या वो ठीक चलेगा बहुत बढ़िया अगर ऐसा कुछ करें ये काल्पनिक स्थिति है यदि ऐसा मान लेते हैं काल्पनिक प्रश्न खड़ा हो गया तो उसको हम देख सकते हैं कि माना हो कल्पनाशील है पहले दिन का आदमी और अभी अगर आप ये प्रयोग करोगे ये आदमी दोनों में कोई अंतर नहीं होगा मतलब नेचर ने वो डाल के दिया है उसके अंदर इमेजिनेशन पहले दिन का आदमी हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। और इसमें कोई अंतर नहीं होगा ना तो उसको कोई कोई भाषा होगी ना फिजिक जानता, ना जानता, ना जानता जानता कुछ मानव का बीटी देखिए जंगल के आदमी के साथ जो कुछ घटा हुआ आज तक कहा जाएगी इसीलिए शिक्षा की जरूरत शिक्षा की जरूरत ये बात समझ में आ रही जरूरी नहीं कि आग की खोज करे जरूरी नहीं कि पह खोज करे हम ये मान के बैठे पह की खोज बहुत जरूरी थी ऐसा मानना भी ठीक नहीं है हो सकता कि पहिये की खोज ही गलत हो धरती में कहीं पहिया देखा आपने डू यू फाइंड इट इज नेचुरल भैया जी ये जैसे जो बाहर रह रहे हैं अनिवार्य रूप से इस तरह से मतलब दो ही ऑप्शन हो गए जो काल, काल्पनिक जितेश ने कहा उसके अनुरूप या तो उसको अलग रखें तो भी हम उसे सुधार नहीं सकते और यदि हम सिस्टम में रखते हैं तो सिस्टम ये पूरा है इतने रास्ता आपके पास आदमी सोचता है कि अब क्या करें चलो सिस्टम में मरो गड़ो है ना क्यों ऐसा क्योंकि इसमें से रास्ता कहां से इसमें से रास्ता यहीं से निकल के आ गया कम से कम हमारे में से एक आदमी को तो समझ में आया कि क्या रास्ता है हमारे को आदमी ऐसे मिल गए जिनके पास रास्ता था हमने अध्ययन करके देखा रास्ता समझ में आ गया समझ में आने के थोड़ा भरोसा बना भरोसा बनने के बाद थोड़ा हाथ पांव हिलाए डुलाए बिना भरोसे के आदमी क्यों हाथ पांव हिलाए डुलाए आपको इतनी बात सुनने के बाद भी यदि आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जिस मुकाम में आप में साहस आ जाए भरोसा आ जाए आप भी ये सब आए आराम गएराम है और मुझे पता है कि कम से कम एक आदमी तो इसमें से ये मिलेगा जो इस भरोसे के साथ खड़ा हो जाएगा और उसी के लिए मेरे में ताकत है और एक से अधिक यदि अधी मिल जाए तो हमारी लॉटरी है क्योंकि क्यों ऐसा क्योंकि हर आदमी अविश्वास में भरोसे से दूर रहकर जीकर दुखी है परेशान है हर आदमी भरोसे के साथ जीना चाहता है या शंका के साथ जीना चाहता है तो भरोसे के साथ जीना चाहता है ठीक भरोसा कहां से बनता है कोई एक आदमी तो ऐसा जीता हुआ दिखाई दे यदि एक भी आपको जीता हुआ दिख जाता है तो आपके अंदर भरोसा जाता है यदि आपको एक भी नहीं दिखाई देगा तो ये सब बातें रहने वाली हैं ये सब क्या होने वाली है कसम वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या ये भी कर लो एक तरह की ठीक है बात लेकिन बातें करना भी ज़रूरी है बातें करने से कोई चीज़ हमारे तक पहुँचती है ध्यान जाता है सूचना आती है चीज़ों को समझने का मन करता है एक बात समझने का मन कर देगा आप में से दिन भी लोगों का समझने का मन हो गया लग गया एक बार अगर ये समझ में आ गया कि मेरा कुल कॉन्ट्रीब्यूशन अभी या तो अपराध में बच्चों को तैयार करना या आपराधिक संस्थानों को बना के रखना दो ही है आपका यदि आप शिक्षा में इन्वॉल्व हो तो आप अपराध के डायरेक्ट प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो आपराधी तैयार कर रहे हो और नहीं तो आपराधिक संस्थाओं को जिंदा करके कर रख रहे हो ताकि ये अपराध हो सके अगर आपको ये बात अगर ठीक ठीक समझ में आ जाती तो यहाँ से करवट लेने की इच्छा जगेगी हमारे में और इसको सीधे सीधा जोड़कर देखना पड़ेगा आप में जो अतरप्ति है वो केवल इसी कारण है कि हम अपराधी मानसिकता से ग्रसित हो गए अपराध में जीने के लिए बाध्य हैं आपका दुख और कुछ नहीं है कोई आपको खाने को नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है है ना जिंदगी का प्रयोजन नहीं दिख रहा है क्योंकि यह हमको स्वीकार नहीं है केवल और केवल यही एक संभावना तो है, है। जिससे जिससे कि आप करवट ले सकते हैं इसका हमको यकीन है तो वहां रहकर जहां हम आज माहौल में रह रहे हैं वहां रह के संभव है इससे बाहर निकल पाना भैया समझना कहीं भी रहकर हो सकता है समझना समझने तक कहीं भी रहकर समझ सकते हैं और आपको यदि ये समझ में आ गया आप देखिए समझने के बाद तो आप कोई काम करोगे काम करोगे तो आप अनुकूल परिस्थिति बनाओगे या नहीं बनाओगे बना या अनुकूल परिस्थिति पहुंचोगे जैसे आपको समझ में आ गया कि मेरे को तो रेती में से वो निकालना है सिलीकॉन या टाइटेनियम निकालना है तो अगर आपको समझ में आ गया कि ये घर बैठ के समझ में आ सकता है टाइटेनियम बहुत अच्छा एक बिच बिक सकता है तो आप क्या करते हो फैक्ट्री डालते, डालते हो नहीं डालते हो कहाँ राज पर डालते हो इंडस्ट्रियल एरिया में डाल यहाँ नहीं डाल सकते आप जहाँ पर कोस्टल एरिया में जाना पड़ेगा आपको जहाँ रेत मिलेगी आपको टाइटेनियम वाली तो क्या मतलब निकल के आया कि समझने का काम हम जहाँ पर भी हैं जो भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए ये मान के नहीं कि ये सही है यहाँ से भैया ने बोल दिया ये मान के कि हमको समझ में आ गया तो गलत है लेकिन पहला काम काम बदलना नहीं है पहला काम ये है कि हमको ज़िंदगी समझ में आए समझने का काम कहीं पर भी कर सकते हैं समझने के बाद आ गया जीने का काम तो जीने का काम करने के लिए अब अकेले जीना होता नहीं है है ना आप किसी से बात करोगे दो से, करोगे दो से करोगे चार से करोगे छह से करोगे और अपने लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करोगे तो वातावरण तैयार करते हो आप जहाँ रहते हो वहाँ कर पाते हो तो वहाँ कर लेते हो और नहीं तो जहाँ वातावरण अनुकूल होता है वहाँ चले जाते हैं उसमें कौन सा हमारा वो अहंकार है कि हम तो यहाँ नहीं जाएंगे ना वहाँ नहीं जाएंगे वहीं रहेंगे हमारा कोई नाल तो घड़ा नहीं राजवाडा पे तो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और ये भी एक समय तक इसके आगे शायद अगर हमको समय मिलेगा अभी तो मैं हम हम बताएँगे एक्शन प्लान क्या है किस प्रकार से ये हर आदमी जी सकता है वहाँ तक का भी एक्शन प्लान हमारे पास तो इसका कोई एक वैल्यू है इससे आगे कोई कार्यक्रम हो रहा है उसका कोई वैल्यू है और उसके आगे ये कैसे मल्टीप्लाई होता है उसका भी पूरा डिजाइन हमारे पास है पहले आपके साथ मोटी मोटी स्वीकृतियाँ हो जाए कि हम इस दिशा में जाएँ या नहीं जाएँ अभी क्या दिशा हमारी चल रही है इसको पहले ठीक से समझ लेने के बाद आगे की चीज़ों को आगे समझ सकते हैं ठीक है बात तो क्या निर्णय माने आज तक हम लोग अपराध में सहयोगी हैं मान या बिना जाने या तो जा मान सहयोगी हैं या बिना जाने सहयोगी हैं या मजबूरी में है या दबाव में है भैया हाँ हाँ जी हाँ जी कल हमारा एक टॉपिक निकला था निर्भया के ऊपर जी, जी जी जिसमें शुरुआत वहां से हुई थी कि हमें लगता था वो अपराध है आपने उसको क्लियर किया था वो गलती है जी फिर बाद में कहीं पर ये पॉइंट भी आया था कि आज हमारे समाज में जो शिक्षा चल रही, वो इसी तरह से चल रही कि है वो लेकिन जब हम अगर फैमिली के किसी मेंबर के साथ जोड़ के देखते है तो क्या हम तब भी यही बोलेंगे की ये गलती है तब वो अपराध नहीं लगेगा ये बहुत बढ़िया बात है आप ये सब न्यूज पढ़ के भी चुपचाप घर में इसीलिए बैठे हो क्योंकि आप निर्भया को अपना परिवार मानते नहीं हो ठीक है बात समझ में आई कि नहीं तो ये हमको समझ में आ जाए कि हम अभी सारी चीजें अपना पराय के सेगमेंट में देख रहे हैं जब तक परायों के साथ हो रहा है तो हमारे लिए क्या है लाइव टेलीकास्ट चाहिए इसका टेलीकास्ट करने वाले के लिए भी ये न्यूज़ है उसके लिए ये धंधा है आपके लिए मनोरंजन है और चिंता का विषय है तब तक आप अपने घर में यथावत बैठे हैं आपके एसी चल रहा है है ना शांति बनी हुई है खाना पीना चल रहा है चार विषय पांच संवेदना चल रही है को कोई फर्क नहीं पड़ता हार्डली मैटर इट इज़ न्यूज़ फॉर एस वैरस हमारे साथ अगर देखेंगे तो हम तो इसके लिए जी रहे हैं कि कैसे हम अपराध मुक्त हो जाएं इसको जीने की जरूरत है तो अपराध मुक्त जीने के लिए कार्यक्रम क्यों नहीं बन पा रहा आपका क्योंकि आपके लिए वो अपरा है है ना आपके लिए नहीं हो आप मानव और मानव जाति के साथ में संबंध को नहीं पहचान रहे हो इसीलिए अपने अपराध की सीमा पर बात कर रहे हो ठीक यदि मानव पूरी मानव जाति के साथ आप संबंध को पहचानने जाते हो तो निर्भया भी आपके संबंधी है और वो जो व्यक्ति था वो भी संबंधी और आपकी बेटी आपका बेटा भी अभी आपके संबंधी है हो गया बात यदि तो इसमें अपना का कैटेगरी आप खत्म कर दोगे तो क्या हो जाता है तो वो कारण एक ही समझ में कमी है, में कम है वो, हो, वो, अभया हो, वो जो भी हो है ना तो कुल मिला के समझ में कमी है अब इसके लिए अपन काम करें कि नहीं करें अपन इसके लिए काम ही नहीं करते अपन तो पैसे के लिए काम करते हैं ये न्यूज है बाकी काम हम पैसे के लिए करते हैं तो यह बात अगर समझ में आ जाए कि मेरी जिंदगी अकेले की कोई ज़िंदगी नहीं है हम सब मानव वो पूरी माना जाती अभिभाज है अभिभाजे हैं एक हैं हम कुछ भी कहीं घटित होता है तो हमको फर्क पड़ता है उसका जब फर्क पड़ेगा तब जाकर आप सोचेंगे कि क्या गलती हो रही क्या होना चाहिए था नहीं तो हमारी तो अपनी तो कट रही है एक गाना ही है क्या गाना है अपनी तो जैसे कट रही है तेरा क्या होगा जनाब अली ये तेरा कौन है ये अगली पीढ़ी है अपने बच्चे हैं दूसरे के बच्चे हैं हमारी तो कट गई यार गलती से हमारे नौकरी मिल गई मैं भी एक अच्छे नौकरी में से आया हुआ है ना ऐसी नौकरियाँ लोगों को सपने में भी नहीं आती है सपने में भी आने में कष्ट होता है उनको तो हम ऐसा सोच सकते हैं आपने तो लग पड़ी यार आपने तो कट सकती है तो कौन आदमी इसमें से करवट लेगा यदि उसको ये मानव और मानव जाति के साथ जो संबंध है इंट्रैक्ट जो हमारा आपस में जो अखंडता है यदि ये हमको समझ में आती है तब जाकर हम करवट लेते हैं तब हम सोचेंगे क्या हो रहा है तब तो इस तरह के प्रयास हम करेंगे कि हम एजुकेशन में एक ऐसे अपराध मुक्त एजुकेशन को शुरू करेंगे ठीक है ये बात और हो सकता है कि हम तो कुछ भी लोग नहीं है कितने लोग हैं यहाँ पर आप उसके पीछे तमाम तर्क लगा सकते हो सर इतने से लोग क्या कर लोगे लेकिन यदि कोई सच्चाई समझ में आएगी तो पहली बार भी मोबाइल बना तो कोई सच्चाई के आधार पर बना पहला एक ही था और आज इतने हो गए यदि ठीक से एजुकेशन हम अपराध मुक्त एजुकेशन को यदि हम खड़ा कर सकते हैं वो भरोसा हमको समझने से आता है वो भरोसा हमको कहाँ से आने वाला है समझने से आता है समझ समझने के लिए कम से कम आपको अपनी ज़िंदगी में एक समझदार आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए यदि आपको एक समझदार आदमी मिल जाएगा तो आप समझ पाओगे नहीं तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा डायरेक्टली जैसे नागराज जी ने किया हमारे को तो मिल गया तो हमारा काम चल दिया आपको मिलेगा तो आपका काम चलेगा अगर ये बात समझ में आती है तब जाकर हमारे में ये करवट लेंगे नहीं तो यार सब कुछ बेटा चल रहा है चार नौकर काम कर रहे हैं दो ड्राइवर काम कर रहे हैं दस लोग नमस्ते कर रहे हैं ठीक है तनख्वाहें आ रही है और कोई दिक्कत नहीं प्रमोशन हो रहा है और यदि आप नौकरियों में यदि भ्रष्टाचार में कम लिप्त हो या नहीं हो तो आपकी इज्जत भी है और वहाँ को डांट भी नहीं है भी नहीं है सब ठीक चल रहा है ऐसे ठीक चलने को हम क्या मानते हैं अपने लिए ठीक मानते रहते हैं और जब तक वो हमारे घर में घटित नहीं हो जाती तो फिर क्या करते हैं जब तक पढ़ाए के हो रहे हैं तो न्यूज़ और अपने यहाँ तो पीड़ित हो गए और ज़्यादा से क्या करेंगे अमिताभ बच्चन बन जाएंगे एंग्री यंग मैन बंदूक उठा लेंगे इसके अलावा क्या कर लेंगे आप बताइए आपके पास रास्ता क्या है यहाँ पराया के यहाँ था तो न्यूज़ था और अपने यहाँ हो गया तो आप हथौड़ा लेके दौड़ोगे बंदूक लेके दौड़ोगे इतने ही तो करोगे ये दोनों क्या ये दोनों क्या समाधान है ये दोनों कोई उत्तर है ये दोनों कोई व्यवस्था है तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए एक उदाहरण से सभी चीज़ समझ में आ सकती है आपको बार बार नए नए उदाहरण लाने की जरूरत नहीं है एक ही उदाहरण में सारे उत्तर हो रहे हैं बात समझ में आती चलिए हाँ जी हम्म भैया पैदा होने के नाते एक माँ है और एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा होने के नाते इंसान का मानव का बाकी मानव जाति से पहले कोई ख़ास कर्तव्य बनता है या नहीं बनता बिल्कुल कर्तव्य बनता है इसके पहले मानव जाति ने क्या किया क्या नहीं किया उसको समझना जो कुछ अच्छा किया उसको बनाकर रखना और जो कुछ कमी थी उसको जो कुछ अच्छा किया बाकी मानव बाकी दूसरे लोगों से पहले अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लोगों में जो भी अच्छा किया उसको बनाकर रखना अगर यदि आपके माँ ने आपकी सेवा करके आपको बड़ा किया ये काम अच्छा किया बुरा किया तो इसको बनाकर रखिए लेकिन उन्होंने शिक्षा में आपको भेजा तो आ, इसको बना रखिए शिक्षा ठीक नहीं थी उसको ठीक करिए सीधी सी बात भैया जैसे ये जो अपन निर्भया कांड की बात कर रहे थे तो उसमें जिनने किया ये अगर उनके साथ हम सिंपती रखें या जो भी हम कहें उनकी गलती है तो क्या वो उसे लाइटली नहीं लेंगे मतलब उन्हें लगेगा हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं हम, हमें दंड नहीं मिला या हमें ऐसा नहीं मिला तो क्या उनको मतलब उन्हें वो सबक मिलेगा जो दंड हम क्यों देना चाहते हैं हम दंड चाहते हैं कि सुधार सुधार सुधार दंड देके क्या करना चाहते हैं हम दंड देकर उसको दुखी करना चाहते हैं जितना बड़ा उसने दुख दिया किसी को उससे बड़ा दंड देकर उससे बड़ा उसको दुख देना चाहते हैं और दुखी आदमी क्या करेगा शोषण दुख बांटे का शोषण करेगा सुखी आदमी क्या करेगा सुख बांटे का तो दंड कोई दंड कोई व्यवस्था ही नहीं है पहले से ही वो दुखी है आप और क्या दुखी करोगे तो तो ये तो हो गया जो अभी करंट सिस्टम में हो रहा है तो करना क्या चाहिए उस ना। उसको खड़ा करना चाहिए ताकि डाउन द लाइन ट्वेंटी पचास साल सौ साल ये चीजें खत्म हो जाए तो अगर एग्जैक्टली उसके साथ क्या करना चाहिए उसके साथ नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली उसके साथ कोई चीज नहीं होती हम सब अभी भाज करके मर गया है क्या वो पता नहीं अपने को है ना लेकिन आज तक हम उसको लेके जूझ रहे हैं कि ना जूझ रहे उसके किया हम भी भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे तो हम सब जुड़े हुए हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर है उसे एग्जैक्टली उस, उस आदमी में प्रॉब्लम है क्या फिर से लौट के आइए सारी गलती कमी का कारण क्या है समझ में कमी और समझ में कमी क्यों है तो उसे छोड़ देना चाहिए मतलब ठीक है वो बात मैं आपकी पूरी मान रहा हूँ शिक्षा अरे में बदला आपको जो करना कर लेना आपको लगता है जेल में डालना जेल में डाल देना उससे कुछ होता नहीं है ये बता दे रहे छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है जेल में डालेगा तो भी कुछ नहीं हो रहा है मार दोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है तो जो करना करना उसको हम कुछ नहीं डिक्टेट करें यहां से आपके बन पड़े वो करना लेकिन वो हल नहीं है लेकिन वो हल नहीं है हल पे काम करना कि नहीं करना वो वो मैं जानना चाहता हूं आपसे बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है देखो दंड से हम उसको दुखी करना चाहते हैं वो अपराध करने के पहले दुखी रहता ही है दो बच्चे लड़ लिए है ना तो पहले दुखी होते हैं या पहले लड़ते हैं थोड़ा समझ लेंगे चल तो पता चल जाएगा अभी यार दो बच्चे लड़ लिए तो पहले दुखी होते हैं या पहले लड़ते हैं हाँ जी पहले लड़ते हैं पहले दुखी होते हैं तब तो लड़ाई करते हैं कोई आदमी सुखी हो लड़ाई कर सकता है मैं आपसे सुखी आप लड़ाई करूँगा आपसे तो पहले दुखी होते हैं फिर लड़ाई करते हैं अब आप अब आओगे इंस्पेक्टर बन गए तो दुखी पहले से हैं लड़ाई हो गई तो दुख बढ़ गया घट गया दुख तो दुखी है ना बढ़ता ना घटता वो भी दुखी है लड़ने के पहले दुखी लड़ने के साथ भी दुखी आप इंस्पेक्टर आए गाल में एक लप्पड़ लगाए तो क्या हो गया कुछ भी नहीं हुआ दुख तो पहले से था एक गाल में लपड़ लगा दो तो थोड़े दिन बाद बच्चे कैसे होते हैं थोड़े दिन बाद बच्चे कैसे होते है? उनको पता लग पूरा प्रक्रिया क्या है है ना गड़बड़ करके बोले मम्मी बोले क्या बोले गाल लगा जम के लगा दो दे बोले क्या हो गया वो बाद में जो ये करना पहले कर ले जब मालूम पड़ेगा से गिलास फूट गया तो पीट ले भाई अब यहाँ से एक नए जगह हम पहुँच जाते हैं कि अब उसको जो अस्वीकृतियाँ हैं वो उसको भी वो मानने की जगह में जा रहा है है ना तो उसको हम बोलते हैं ढीढ़ बना दिया हमने क्या बना दिया अब ढीट हो गया वो दंड विधि से अपराध का दंड देने से आदमी ढीट होता है या संवेदनशील होता है एक बार कोई एक आदमी अगर थाने में जमा हो गया तो उसको जेल जाना पक्का है महाराज और अगर जेल में चला गया तो सेंट्रल जेल में जाना जरूरी है उसका आगे क्योंकि उससे तो वो ढीठ होते जा रहे हैं ना तमाम अपराधी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपराध करके वहाँ चले जाते हैं पुलिस वाले बोलते ले मार बार पीट कर जो करना कर ले यार अंदर कर ले चार पांच दिन के लिए तो ये समझ में आ जाए कि संवेदनशील बनाना है या संवेदनहीन ले जाना है हम दंड से संवेदनशील बना रहे हैं या संवेदनहीन कर रहे हैं आप जो दुखी हो वो संवेदनशीलता के कारण हो तो हमको संवेदनशील बनाना है या संवेदनहीन पहले तय करो आप निर्भय के प्रकरण में संवेदनशील होकर दुखी हो लेकिन आपके पास रास्ता नहीं है तो इसके आगे बढ़ना चाहिए था बच्चा जन्म से संवेदनशील रहता है समझदारी पूर्वक संज्ञानशील होता है उसको मैं मिटके मिट फिर से लिख देता हूं बच्चा लिख लो बच्चा जन्म से हर बालक संवेदनशील होता है या नहीं होता है हाँ जी लेकिन संवेदनशील हो जाने पर से गलती नहीं करता है क्या गलती करता है या नहीं करता है एक चिड़िया उसके सामने अगर गिर पड़ती है तो वो उसको उठाता है पानी पिलाता है रोता जाता है, है मम्मी को बोलता है उसको कुछ करो करता है कि नहीं करता है तो बच्चे में पर्याप्त संवेदनशीलता होती है या नहीं होती है होती है लेकिन हाँ गलतियाँ करता है कि नहीं करता तो संवेदनशील होना पर्याप्त है क्या नहीं लेकिन अगर हम जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था और दंड की हम बात करते हैं पूरी शिक्षा में देखो क्या फर्क पड़ता है धरती बर्बाद हो जाए मेरा घर भरना चाहिए क्या फर्क पड़ता है चीज़ें खत्म हो जाए हम संवेदनशीलता की तरफ ले जा रहे हैं शिक्षा और दंड से या हम उनको धीरे धीरे संवेदनहीन बना रहे हैं ये बात समझ में आती है जबकि होना क्या चाहिए था संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है आदमी के लिए रोने लगे उससे क्या होता है तो संवेदनशीलता को ले जाना पड़ेगा हल तक मतलब समाधान क्या है समाधान संपन्न हो जाए गलती से मुक्त हो जाए इसको कह रहे हैं संज्ञानशील क्या होना है गलतियां कब बंद होती है जब ज्ञान संपन्न हुए संज्ञानशील हो गए संवेदनशील बच्चे पैदा होते ही हैं सही शिक्षा और व्यवस्था के आधार पर समाधान संपन्न होने से वो संज्ञानशीलता की और गतिशील करते हैं यह हमारी सफलता है संवेदनशीलता से संवेदनहीनता की ओर जाना यह हमारी असफलता है तो दंड से बालक में कोई भी आदमी में संज्ञानशीलता को उदय नहीं किया जा सकता संज्ञानशीलता का मतलब यह है कि संवेदनशीलता में गलती करने का अधिकार रहता है और संज्ञानशीलता का मतलब सही करने का अधिकार होता है समझ आ गई समाधान हुआ ना बीच में समझ हो गया ठीक है ये बात चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शिक्षा भी यही काम कर रही है ना शिक्षा एक दंड है आज जो शिक्षा हमको मिल रही एक प्रकार का दंड है वो ये भैया एक प्रश्न कर रहे हैं जरा माइक ला दो भाई मैं जरा ढोलक पे बैठ जाता हूँ चलो बैठो भाई बताओ भाई प्रश्न लाओ माइक ला माइक लाइट गई माइक पे है हेलो हेलो हाँ मैं पूछा था कि भाई जैसे बच्चों को तो आपको एजुकेशन तो देना ही पड़ेगी और अब मैं काम करता तो कर तो हूँ एक चीज एक थियोरी में भी है और एक में हम उस चीज़ को जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों ने, ने? इनके प्रश्न के लोग, सारे लोग क्या काम करते है स्कूल भेजना बंद कर देते हैं स्कूल भेजना तो बंद आप बंद कर देते कुछ ना कुछ शिक्षा तो ले ही रहा है फिर भी क्योंकि शिक्षा तो पूरे के साथ चल रही है तो आपने बंद कर दिया होम स्कूलिंग शुरू कर दी तो थोड़ा आपने गलतियों को थोड़ा फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन गलतियां इतनी आसानी से थोड़ी रुकने वाली हैं वो तो पूरा बालक उस पूरे संसार में रह रहा है तो आप उसको उसको सही शिक्षा देना पड़ेगी ठीक है ना अनस्कूलिंग डी श्कुलिंग से कुछ नहीं हो रहा है आपको उसको सही शिक्षा देनी ही पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं है ये बात समझ में आगे इतना ही कर सकते हो कि बड़ी गलती से छोटी गलती कर जा रहे हो हम बड़ी गलती नहीं दे रहे हैं लेकिन छोटी गलती कर ही रहे हैं तो पूरा तब पड़ेगा जब सही शिक्षा क्योंकि मानो कर शिक्षा अनिवार्य है इसमें तो आपकी सहमति है तो करें क्या बैठ के सिर पकड़ कर रोएं तो चीज़ों को पहले समझें कि क्या होना चाहिए उसके पीछे अभी हम परिचय शिविर में लगे हैं परिचय के आगे विकल्प देखेंगे क्या विकल्प होना चाहिए शिक्षा का जैसे एक विकल्प यहाँ पर खड़ा हुआ है अभी बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को तो अगर समझने की दृष्टि नहीं आएगी क्योंकि हम आँख से देख पाते हैं या विचार से देखते हैं हम सब आँख होते हुए भी अंधे हैं क्योंकि मानव आँख से नहीं देखता मानव विचार से देखता है तो यहाँ विद्यालय चल रहा है लेकिन आपको दिखता ही नहीं चल दिखता है आपको विद्यालय कहीं है यहाँ कही पे नहीं दिखता ना देखो नहीं दिखता है हाँ सच में नहीं दिखता है क्योंकि आपके आपके मन में जो विद्यालय बैठा है वो अलग टाइप का है एक बड़ी बिल्डिंग होना चाहिए और उसमें टाइप इनके बच्चे बैठे रहना चाहिए एक बैठे में पढ़ाना चाहिए दो एकम दो दुना ये है विद्यालय अब साउंड करता है कि विद्यालय हमारा चित्रण वैसा बना हुआ है तो अभी बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक विद्यालय चल रहा है आप उसको भी देखने की योग्यता आप में आ जाए उसके पहले बालक को देखने की योग्यता आ जाए उसके पहले आपकी चाहत को तो देखोग आप चाहते ये हो या और कुछ और चाहते हो तो अभी तीन चार दिन में हमने क्या किया तीन साढ़े तीन दिन कुल हुए उसमें क्या करा कोई जादू थोड़ी कर रहे हैं खाली आपको ये बता रहे हैं कि देखो आप ये चाहते हो और ये हो रहा है चाहते ये हो हो ये रहा है चाहते ये ये हो रहा है आप धीरे दिर दिर धीरे समझते जा रहे हो उसको और आपकी स्थिति बन गई आप करें क्या ये ठीक बात है बननी चाहिए अभी लेकिन समझना पूरा नहीं हुआ और समझते हैं पहले ठीक है चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं जीवन के बारे में मै के बारे में क्योंकि तो ये भी बड़ा रहस्य बना हुआ हमारे अंदर अजय भैया जी भैया पुलवामा अटैक भी फिर अपराध हुआ उसका जवाब देना बिल्कुल भैया उन्होंने एक अपराध किया हमने फिर अपराध किया फिर वो अपराध करेंगे फिर हम अपराध करेंगे इस प्रकार से हमारे को अपराध करना जरूरी था क्योंकि चुनाव आ रहा है उनके यहाँ भी जो चुनाव होगा तो वो भी कोई अपराध करेंगे है ना इस प्रकार से अपराध से अपराध अपराध से अपराध करते रहते हैं अपने अपनी रोटी पानी चलती रहती है नौकरी चलती रहती है सरकारें बनती रहती हैं बिगड़ती रहती हैं काम चलता रहता है हजारों साल से चल रहा है उसका हल क्या निकला अपन सोचते हैं कि अपन ने किसी को मार दिया और वो चुप हो गया इसका मतलब वो सच में चुप हो गया ऐसा नहीं है इसका मतलब इतना होता है कि आप विरोध का विरोध आगे बताएंगे विरोध से विरोध की ओर अभी वो तैयारी को करेगा आदमी अपने में ताकत को जुटाएगा ताकि जितना बड़ा आपने धमाका किया उससे बड़ा धमाके की जब चीज़ें हमारे हाथ में आएंगी तो फिर हम करेंगे फिर आप भी करना फिर वो भी करेंगे करते रहना क्या दिक्कत है एक बार उनकी हमारी सरकार बन जाएगी एक बार उनकी बन जाएगी प्रॉब्लम क्या और हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तो लड़ने के लिए और भोगने के लिए हैं। लड़ने के मुद्दे मोदी जी ने देखो कितना बढ़िया करारा जवाब दे दिया अखबार में छपा है ना अखबार में कैसा हेडिंग मैंने पढ़ा कहीं पर चलते फिरते क्या क्या छपा उन्होंने मारा हमने उनके घर में घुस के मारा ये बड़ा इतना बड़ा अक्षर मैंने तो हमारी सारी चर्चाएं कहां पे जाती हैं यार उस आदमी को तो देखो यार क्या गाड़ियां उसके पास कितनी बीबिया उसके पास इसके बीच में सब समा समझे ना तो या तो भोगने में इंटरेस्ट और यार रशिया में जाओ यार वो इटली में जाओ और वो फ्रांस में देखो और किस प्रकार से लोग रह रहे हैं मतलब क्या लाइफ है यार क्या करके आ रहे हैं सुविधा से सुख पाने के मुद्दे उसमें भोग अति भोग भूभोग इसमें लगे हुए ये दो एजेंडा हमको समझ में आए और इसी को हम अपनी उपयोगिता बना रहे हैं तो लड़ने के लिए या भोगने के लिए आज एक नई बात हो रही है जीने के लिए उपयोगिता हमारी उपयोगिता लड़ने और भोगने में नहीं है हमारी उपयोगिता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है पैसा नहीं चाहिए भी नहीं करें सामान तो चाहिएगा जहां जैसा मिलता वैसा लेना ही पड़ेगा लेकिन वो चाहिए वो हमारी उपयोगिता नहीं है वो हमारे शरीर के लिए चाहिए था उसके लिए उपयोगी है और उसके बाद शरीर काय के लिए उपयोगी अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के लिए तो ये सारी चीजें हैं समझदार हम हो जाएं ये हमारी उपयोगिताएं जाए इसको ठीक ठीक समझने की जरूरत है वो भी उपयोगी नहीं है तो जवाब तो देना ही पड़ता ना वो भी उपयोगी नहीं है तो फिर नतीजा क्या है वही सही जीना के समझ में आए संबंध पूर्वक हम जीने लगे कोई आपको आके मारेगा नहीं आप खुद संग्रह करोगे संबंध पूर्वक नहीं जियोगे तो लोग आपके घर में घुस घुस के मारेंगे अभी और आप यदि संबंध पूर्वक जियोगे संग्रह नहीं करोगे तो को आगे मारेगा आपको हमारे यहां सारे गेट खुले रहते हैं बोलते क्या हो गया यहाँ पर इसी दुनिया में चोर को पता होगा कि इनके घर में कुछ मिलता ही नहीं है गोबर बहुत है मेहनत करने के लिए बहुत सारा सामान और थोड़ा बहुत हो तो खाने पीने की चीजें ठीक हमारा घर खुला सब यहाँ से वहाँ तक अभी भी हम यहाँ बैठे वो खुला ही है पूरा घर घूम के आ जाओ ढूंढ के आओ कुछ मिले बताना चाहिए तो ये समझ में आ जाए कि हम खुद संग्रह करते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया या देश आदमी के संबंध पूर्वक जीने की चीज है तब तो कोई लूटेगा नहीं आप उसको सोने की चिड़िया बना दी तो आदमी कहाँ रहेगा उसमें तो सोने की चिड़िया को लोग लूट के ले जाते हैं आदमी को लूट के ले जाए हमारा देश तब अच्छा माना जाए यहाँ के सब लोग विद्वान है समझदार है कली मैंने कहा तो आओ और लूट ले जाओ तो पूरी दुनिया समझदार जाएगी अब पता नहीं कौन सी चिड़िया में अटके बैठे हम जी जैसे वो एक जादूगर नहीं होता है उसकी जान किसी चिड़िया में रहती है तोते में ऐसे हम सबकी जान है ना सोने में लगी ऐसा लगता है उसी रेफरेंस से अभी तक चीजों को देख रहे हैं तो ये ठीक से समझने की जरूरत है कि जिसको हम सफलता मान रहे हैं वो सफलता थी भी या नहीं थी अरे कोई चीज सफल हो जाने के बाद यदि असफल हो सकती है क्या सफलता के बाद असफलता कोई चीज हो सकती है असफलता का मतलब ये है कि हम किसी एक चीज को कोई एक समय तक सफल मानते रहे वस्तुतः तो वो सफलता नहीं थी आज साबित हो रही कि वो सफलता नहीं थी बस इतनी सी बात आदमी एक बार सफल हो जाए फिर से असफल हो जाए इसका कोई कारण बनता नहीं है इसका कोई कारण बनता ही नहीं है एक बार ठीक से जी लिए फिर दोबारा गलत जीने लगेंगे ऐसा कोई कारण ही नहीं है गलती से हम ठीक जी रहे हो ऐसा होता नहीं है गलती से ठीक जी रहे हो ऐसा होता नहीं है ये वैसे आप पहले चालू कर सकते थे क्योंकि जनरेटर चालू हो चुका कोई बात नहीं जब जागे जब सवेरा चलिए थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं मे के बारे में जीवन के बारे में मे को जीवन कह रहे हैं है ना और ये बिल्कुल आत्मा परमात्मा चक्कर में पड़ना ही मत सिंपल सिंपल कोई क्रियाएं इसमें हो रही हैं उन सारी क्रियाओं को ठीक से हम समझने का प्रयास करते हैं और यदि मे में ही उत्पटान क्रियाएं हो रही हैं तो आदमी तो करेगा कि नहीं करेगा करेगा करेगा हाँ जी तो मे को हम देख रहे हैं समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा बात समझ लेते हैं कुछ पूछ हैं रख दो माइक में एक क्रिया होती है इच्छा होती है नहीं होती आप में आप में इच्छा होती है कितने लोग इच्छा करते हैं कितने लोग इच्छा करते हैं कई सारे लोग तो करते नहीं वो बोलते हैं तो ब्रेन कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं और कई लोग लगता है कि मैं नहीं कर रहा भगवान करवा रहा है तो ऐसे दो लोग थोड़ी देर सो जाएं और बाकी जिन लोगों में इच्छा हो रही है उनसे अपन बात कर लेते हैं ठीक कैसे पता लगता है आपको कि इच्छा है इच्छा आप में होती कैसे पता लगता है इच्छा होने से क्या पता चलता है कैसे पता चलता है बनता है आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं दूसरों को बोल हाँ जी और बाकी चीज़ें आप समझो बहुत सारा समझना है आपको बताइए कौन बताएगा इच्छा होती होती है या नहीं होती हाँ या ना होती है कैसे मालूम पड़ता है आपको वही हो गया ना वही काम शुरू हो गया वही जो पहले लिखा था ये बराबर ये ये बराबर ये इच्छा बराबर विचार कुछ पाने की कुछ खोने की हो सकती है तो हम पाने खोने की बात नहीं करें इच्छा की बात करें इच्छा का क्या मतलब होता है कुछ कमी महसूस होती है तो उस किसी चीज की इच्छा करते हैं ऐसे है ना तो इच्छा क्या है ये पूछ रहे हैं कमी थोड़ी पूछ रहे हाँ जी भावना है हाँ जी कोई बताएगा में में विचार होता है तो इच्छा होती है, है जी अभाव में होती है मैं थोड़ी कर रहा किस कारण से होती है। इच्छा क्या चीज होती है आपको कैसे पता रहता है कि इच्छा हो रही है? इच्छा होती दुख होता है तो सुखी आदमी इच्छा ही नहीं करता है कुछ पाने का भाव इच्छा है और कुछ देने का भाव भी अच्छा है और कुछ भी नहीं पाना देना है वो भी एक इच्छा है हाँ और समाधानों तो कोई इच्छा ही नहीं होती देखो मैंने पहले दिन कहा हमारे पास न्यूनतम जानकारी है अपने बारे में अधिकतम जानकारी है पैसे के बारे में भैया समझने की इच्छा होती है ये तो पूछा नहीं किस वस्तु की इच्छा तो पूछा नहीं इच्छा क्या चीज है समझना समझना बराबर इच्छा सीक, या सीक. सीकिंग सीकिंग ठीक और कोई बताए हाँ भैया बताओ आप लोग बताओ ऊपर बालकनी में सबसे आखिरी इच्छा होती है आपको नहीं होती है. लोग बोलते है अंतिम समय में इच्छा खत्म हो जाती है ऐसा मैं आ, नहीं कह रहा आ, मेरी मेरी मेरी जो करंट स्थिति है उससे कुछ बेहतर स्थिति में जाने की जो चाह है उसको इच्छा बोले ये भी ठीक बात है तो इच्छाएं कई कारण से हो रही है आप लोग बता रहे हो इच्छा क्या हो रही है थोड़ी बता रहे हो आप लोग उत्तर तो आप दे रहे हो लेकिन ये बता रहे हो कि किस कारण से क्यों इच्छा हो रही है, है ना सर किसी चीज का शौक शौक ठीक है कैसे पता एक उदाहरण बताओ लेट सब गाड़ी चलाने का शौक है तो गाड़ी लेने की इच्छा होगी या घूमने का शौक है तो फिर वापस वही पैसे कमाने की इच्छा होगी और बोलने का शौक है, तो माइक मांगने की इच्छा होगी, हाँ वही हो गया है ना वही हो गया तो मैं तो ये कह रहा हूँ इच्छा क्या चीज है भैया सुख की तलाश का ही दूसरा नाम इच्छा कह सकते हैं ठीक है, है। भैया अपूर्ति की बिल्कुल ठीक बात है थोड़ा थोड़ा समझते हैं ज़्यादा नहीं समझते थोड़ा थोड़ा समझ इच्छा में एक एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं चित्रण चित्रण का मतलब एक विजुलाइजेशन आप में होता है जैसे आप लोग आँख बंद करो सब लोग आँख बंद करो और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैन यू विजुलाइज और विजुलाइज और नॉट आप देखेगा है ना मैं कुछ नाम लेता हूँ आपको वो चीज़ें दिखेंगी आँख बंद करिए सभी लोग ठीक है मारुति कार 800 दिख रहा है सफ़ेद वाली जिसके दरवाजे में डेंट लगा हुआ जहाँ हैंडल लगा रहता है वहाँ दिख रहा है आपको रोटी दिख रही रोटी तंदूरी दिख रहा है हाँ या ना हर हर की दाल दिख रही है दिख रहा है टी पुराने जमाने वाला वो केथरेज वाला पुराने जमाने का टी दिखता है धक्काने ऐसे बंद होता था ठीक है टेलीफोन पुराने जमा काला कलर का दिख रहा है अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन दिख रहा है कौन सा वाला ये बुढ़ाऊ नहीं शोले वाला अमिताभ बच्चन शोले वाला दिख रहा है दिख रहा है ऐश्वर्या राय दिख रही है दिख रही है जिगलू दिख रहा है जिगलू थोड़ी देर में दिखने लगेगा <सकति> क्या चीज हुआ ouais? क्या चीज समझ में आया ब्रेन में है कि मे में है विजुअलाइजेशन एक्टिविटी ब्रेन में हो रही है या आप में हो रही है कौन देख रहा है उसको आप देख रहे हो या कोई ब्रेन देख रहा है आप कहां देख रहे हो ब्रेन में देख रहे हो या अपने में देख रहे हो आप अपने में चित्रण की क्रिया को से संपन्न होते हो जो भी चित्र बनते हैं उन चित्रों का नाम है इच्छा जैसे मम्मी का चित्र बना बार बार बार बार दिन भर दस बार बन गया बार बार तो आप आप फोन लगा कर बोलते हो मम्मी आज बहुत याद आ रही थी हमने फोन लगा लिया तो ये चित्र रचना ये चित्र रचना कहाँ हो रही है मैं मैं ये बात समझ में आए एक प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं वो हजारों साल से एक प्रश्न चल रहा है कौन सा प्रश्न ये आप में हो रही है अरे जिगलू बोलते थे आपके चित्र नहीं बना ब्रेन में क्योंकि उसकी नॉलेज किसको होती है नॉलेज ब्रेन को होती है या आपको होती है नॉलेज ब्रेन में रहती है आप में रहती है समझदार आप हो कि ब्रेन समझदार आप होते हो कि ब्रेन नॉलेज किस में होती है ब्रेन में आप में आप मर आपका शरीर मर जाता है तो ब्रेन तो यहीं कहीं रखा रहता है नॉलेज कहां रहता है फिर तो समझदारी किसमें है ठीक है ना तो चित्रण कहां हो रहा है मैं मैं हो रहा है ठीक है ये बात समझ में आया तो चित्रकार कौन है बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था यह कौन चित्रकार है कौन है चित्रकार मैं चित्रकार हूं ये बात समझ में आ गया अभी और थोड़ा सा समझते हैं इसको आगे कि आपका ये भी ध्यान में आया कि जो चीज़ आपने देखी नहीं है उसके बारे में आप कोई चित्र बना नहीं पाते उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती आपको होती है आप है ना जिगलू में जाना वहाँ पर टिगलू नाम की कोई जगह है वहाँ पर पिगलू मिलेगा खाने के लिए है ना तो आपकी कोई इच्छा नहीं होती है? होगा यार पता नहीं क्या है लेकिन आप पेरिस में जाना वहाँ पर एक फैशन स्ट्रीट है और वहाँ पर वो ये है और वो है तो उनका कुछ बताया क्या हो सकता है ये बात समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया कि इच्छा का कंटेंट कौन सप्लाई कर रहा है आप ही अपने लिए कंटेंट सब प्रोवाइडर हो और आप ही उसी उसी जो कंटेंट आपने प्रोवाइड करा है उन्हीं में से कोई ना कोई इच्छा आप करते रहते हो ये बात समझ में आ रही इसको यदि पूरी बात को आप अपने में जोड़कर देखोगे जल्दी समझ में आएगी और यहाँ बोर्ड पर देखोगे तो कम समझ में आएगी तो इस प्रकार से यह समझ में आता है कि आप ही चित्रकार हो आप में इच्छा होती रहती है उसका कंटेंट सप्लाई भी आपने किया हुआ है चलो ठीक है उसके आगे क्या होता है इच्छा होने के बाद क्या है? हाँ जी और जिज्ञासा में क्या फर्क रहेगा जिज्ञासा इससे थोड़ी आगे की चीज है इच्छा में उन चीजों की इच्छा हो पा जिनका चित्र बन पा रहा है समझदार होने की जिज्ञासा होती है ना कि चित्रण होता है मेरे को समझदार होना उसका कोई चित्रण होता है नहीं होता ना उस पर चित्र नहीं बनता समझदार आदमी क्या चोटी ऊँची हो जाती क्या क्या चित्र बनता है ये बात समझ में आती है तो मानव में हर मानव में इच्छा होती रहती है होती रहती है इच्छा होने के बाद क्या करते हैं आप दूसरी को एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते अभी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रहे हैं दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग यूर मेंटल एक्सरसाइज मेंटल एक्टिविटी जो हो रही है उसकी बात कर रहे हैं उन सबको मिलाकर एक मेंटल एक्टिविटी हम बोल रहे हैं अगर उसको हम बोलेंगे तो ये जीवन में होने वाली क्रिया है तो इच्छा होने के बाद आप क्या करते हैं जुगाड़ लगाते हैं जुगाड़ क्या जुगाड़ लगाते हैं कैसे इच्छा पूरी करें कौन बोला ये हाँ ये अंकल जी तो जुगाड़ू आदमी है अंकल <laughs> जी को इच्छा होगी कि जैसा यहाँ बना हुआ है ना ऐसे अच्छा वहाँ बनाऊंगा कानपुर में तो जुगाड़ लगा रहे हैं अभी क्या जुगाड़ का क्या मतलब है जैसे इच्छा होगी जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक लड्डू खाने की इच्छा होगी आज बार बार चित्र बन रहा लड्डू का तो आप क्या हो गया आप लड्डू चार छः बार दिख गए आपको चित्र में आप ही बनाते हो और आप ही देखते हो और आप ही परेशान होते हो तो आप लड्डू खाऊंगा है ना और तुरंत आप सोचना शुरू करते हो इसके आगे फॉलोअप एक्टिविटी शुरू फॉलो अप में क्या कर देते हो कैसे मिलेगा कब मिलेगा कहाँ मिलेगा क्या करना शुरू करते हो कैसे कब कहा और कौन सा लड्डू चाहिए आपको मोती का तो उसकी तुलना भी करते हो तुलना भी शुरू कर देते हो तो एक इच्छा हुई तो उसके लिए तुलना भी शुरू हो गया और इसको इन इन तीनों को कंबाइन कर दो तो इसको कहते हैं एनालिसिस जुगाड़ जिसको बोल रहे अंकल जी जुगाड़ का मतलब विश्लेषण उसका नाम एनालिसिस तो कैसे कब कहा उत्तर को पाने का प्रयास करते हो है ना जैसे कल एक हमारी बेटिया का बर्थडे था लड्डू किसी ने खिलाई नहीं केक किसी ने कट कर, करा ही नहीं है ना तो लड्डू अब बार बार ध्यान मार आ रहा है सही बात है अपने को तो करना नहीं है <laughs> <laughs> <laughs> दूसरों के देखे घबरा गए संवेदनशीलता है तो एक इच्छा हुई तो उसके लिए विश्लेषण करना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद तुलन भी करते हैं कौन सा लड्डू अच्छा बुरा सस्ता महंगा रामलाल का लड्डू श्याम लाल का लड्डू मोतीचूर का लड्डू मोती रवे का लड्डू ये, ये सब आप तुलना करने लगते हैं और इनमें से कोई कोई डिसीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई सिलेक्शन हो गया आपका आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई शाम को छः बजे यहाँ तो खिलाएंगे नहीं है तो शाम को छः बजे यहाँ से छुट्टी होगी बढ़िया साइकिल उठाएंगे, दौड़ के जाएंगे इंदौर में बहुत बढ़िया अभी गए नहीं हैं अभी तो क्लास ही चल रही है, जीवन की क्रिया पढ़ा रहे हैं और आप छः बजे जाऊंगा तो यहाँ से साइकिल से निकल के स्कूटर से निकल के वह पहुँचूँगा राम दुकान पे। राम लाल दुकान लड्डू इसलिए खाना है क्योंकि वो सस्ता है कोई एक आदमी सोचेगा सस्ता है तो खाना है कोई एक आदमी सोचेगा नहीं नहीं उससे स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो तुलना करेगा कोई एक आदमी बोलेगा यार बहुत ही मीठा लगता है बहुत ही जोरदार है सस्ता वस्ता तो नहीं है लेकिन हेल्दी भी नहीं लेकिन टेस्टी है तो इन सब बेसिस पे तुलना करके वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ क्लास चली रही है और वो उस काम पे लग गया हो तो लड्डू के काम पे ठीक और वो निर्णय करता जा रहा है सिलेक्शन करता जा रहा है क्या करता जा रहा है चयन कि शाम को छः बजे रामलाल का लड्डू मोतीचूर का लड्डू ये वो एक छोटी सी इच्छा हुई तो इतनी सारी एक्टिविटी फॉलोअप में हो गई और जैसे ही ये सब एक्टिविटी यहाँ तक पहुँच गई तो क्या कहने लगे वाह भैया वाह क्या बढ़िया समझाया आपने नहीं समझाने से नहीं आ रहा ये ये कहाँ से आया लड्डू मिल सकता है शाम को छः बजे निकल जाएंगे ये भाग जाएंगे वो करेंगे खाएंगे अभी खाया नहीं खा बिना खाए उसका मजा आने लग गया आने लगा कि न आने लगा खाया तो नहीं लेकिन मजा आने लग गया तो है हाँ ना तो अभी सोचने में ही क्रिया हो रही है तो चौथी क्रिया कौन सी हो गई आस्वादन की क्रिया और हमको आशा जग गई कि बढ़िया स्वाद आने वाला है है ना और हम सुखी हो सकते हैं तो यही अच्छा लगने लग गया यहीं पे बैठे बैठे एक आदमी को लगा कि नहीं ये 6 बजे का बोलते हैं 6.30 तक छोड़ते नहीं हैं उसके बाद है ना मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, भागूंगा तो भी रामलाल की दुकान है ना बंद हो जाती है और लड्डू आज आज मिल नहीं सकता है तो यहीं पर वो बोलेगा भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया ठीक से समझाओ वर्ड वर्ड बहुत कठिन है वर्ड बहुत कठिन है बदलो उनको आस्वादन आशा बन गई कि हमको बढ़िया चीज सुखी होने वाले हैं उसकी एक आशा सुख की आशा जग गई कि लगी एक क्या लगी एक किक पड़ी अपने को क्या मजा आ जाएगा बस अच्छे दिन आने वाले हैं <laughs> अच्छे दिन आने वाले एक प्रकार की किक है विज में आया आप देखिए यहां तक यहां तक की बात समझ में आई अच्छा ये सब कैसे हो रहा है इसमें बहुत समय लग रहा है या बहुत स्पीड से हो रहा है हां दीदी हाँ इच्छा विहीन कौन है बताओ कौन यहां पे इच्छा विहीन है कौन आदमी इच्छा विहीन है मृत आदमी इच्छा है विहीन है दीदी छोड़ो उनको गेट के बाहर रखो उनको ये बताओ आप में कोई इच्छा है या नहीं है इच्छा है या नहीं हाँ या ना देखो अब एक सीधे से प्रश्न का कितना लंबा उत्तर इच्छा है आप में या हाँ या ना आप से पूछ रहे हैं आप में कोई इच्छा है या नहीं है? नहीं है तो कोई आपको पकड़ के लाया यहां पे अच्छा आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि आप में इच्छा है या नहीं है किसका उत्तर मिले आदमी है तो इच्छा है ये झूठ है धोखेबाजी है अरे वो इसकी इच्छा उसकी हाँ, इसकी बात नहीं करता है कि वो वहां से करें, अब इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए नहीं अगर सही इच्छा है तो पूर्ति होना चाहिए और सही इच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं है उसकी पूर्ति हो ठीक बात है इच्छा हो सही हो तो उसकी पूर्ति होना चाहिए ठीक बात इच्छा इच्छा इच्छा पूर्ति तो तो सुखी सुखी हाँ सुखी होंगे जी समझ में आ गया खत्म खत्म हो तो सुखी हो इच्छा हो जाएगी जाएगी जाएंगे मैं वही जानना चाह रही थी तो शायद फिर वो सुखी ही रहेगा या नहीं रहे मरा आवाज में सबसे सुखी। नहीं आप मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि अपना क्वेश्चन शायद तो आप क्यों इच्छा कर रहे हो पूछने उत्तर की <laughs> ऐसा कोई माना होता ही नहीं है जिंदा आदमी मरा आदमी में कोई इच्छा नहीं होती जीते जी मरना हो तो कोशिश करके देख लो वो होता नहीं है ये जो बातें हमने सुनी इसमें जीते जी मरने का प्रोग्राम है ये दुनिया में कुछ भी चलता रहे अपना अपना मगन रहना मनमानी करना जिद्दी बना करना ये सब बातें हैं इसमें कोई दम नहीं रखा दीदी ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी आपकी जिंदगी में हो नहीं सकता यहाँ बैठे तमाम लोग बता सकते हैं कोई दिन में ऐसा हुआ हुआ कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं हुई ऐसा होता है या इच्छाएं निरंतर है हा या ना कितना बड़ा धोखा दे रखा है जैसे बेरोजगारी का धोखा दे रखा है मेरे बात ही अधूरी रह गई मेरी जैसे हमने बोला कि बेरोजगारी नाम का धोखा है ये धरती पर है ना क्या पता कहा है कहाँ तक बीच में बात रख गई अभी याद आए मुझे तो बेरोजगारी नाम का कोई चीज ही नहीं है हम लोग यहाँ पे काम शुरू किए तो पांच परिवार का सोचे थे अभी यहाँ तीस परिवार रहते हैं तो भी काम ख़त्म नहीं हो रहे ये धरती पर मानव के लिए कभी भी काम खत्म ही नहीं होते हैं और बेरोजगारी नाम का शब्द कहाँ से ले आए तो सिवा धंधाबाजी बदमाशी फ्रॉड या समझ की कमी कुल मिला ये सब भी है तो समझ में कमी तो हम चीज़ों को ठीक से समझे नहीं है और हर जगह पर काम जिनके पास काम है उनके पास आदमी नहीं है ऐसा है कि नहीं जिसके पास काम उसके बाद आद नहीं है और हम बोलते हैं आदमी के पास काम नहीं है चक्कर क्या है सच्ची क्या बात है इसमें है ना और आपको भी नहीं करना आपको तो किसी से करवाना है तो आप मैनेजर हो गए बाकी सब बेरोजगार हो गए और मैनेजर क्या है प्रमोशन चाहता है उसके पास कोई काम नहीं होना चाहिए सब काम वो बांटना चाहता है डेलीगेशन अंग्रेजी में डेलीगेशन हिंदी में निकम्मा बोलते हैं उसको अभी ये हिंदी अंग्रेजी के बहुत चक्कर हैं। हमें बेरोजगार किसने बनाया? हमें किसने हमें बेरोजगार शिक्षण बनाया? जो आदमी शिक्षित आज भी नहीं है वो बेरोजगार है? हाँ ना माइक में बोला अच्छी बात तो माइक इधर करके बोलते हो जो शिक्षित नहीं है वो बेरोजगार है नहीं वो बेरोजगार नहीं है नहीं अब अशिक्षित लोगों में भी लालच की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही लालच की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो उनमें भी बेरोजगारी आ रही है है ना हाँ। आज तक हिंदुस्तान में अभी तक देना है इस बात का कि शिक्षा पूरी लागू नहीं हो पाई तो अभी तक हम बेरोजगार नहीं है हाँ। ये नहीं कह रहे कि शिक्षा नहीं चाहिए सही शिक्षा हमको चाहिए गलत शिक्षा से बेरोजगारी है सही शिक्षा से रोजगारी है ये बात समझ लो <coughs> चलो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये समझ में आ जाए कि एक भी इच्छा हुई हाँ जी थोड़ा लौट के आए एक भी इच्छा हुई एक इच्छा को पूरा करने के लिए कितने सारी क्रियाएं हमारे अंदर चालू हो गई ये समझ में आता है एक और उदाहरण ले लेते हैं उस और समझ में आएगा एक भैया और है ना एक उनकी पत्नी दोनों मिलकर सोचे एक सुंदर सा घर बनाना है कैसा बनाना चाहता है और ऐसा कि अब तक बना ही नहीं होगा ऐसा घर बनाना है जो अब तक क्या कभी कोई चीज ऐसी बन सकती जो अब तक बनी ही ना हो ऐसा हो सकता है ऐसा घर बनाना है कि जो कभी बना ही नहीं हो ऐसा हो सकता है अगर ऐसा हो सकता है तो फिर क्या बात थी है ना जो बनाई नहीं हो तो बनी ही नहीं सकता चले भैया दोनों के मन में एक मिनट में एक सेकंड में और उससे भी कम समय में एक सुंदर घर की कल्पना हो गई चित्रण हो गया आज भाई आपस में बात थोड़ा रोकेंगे जरा भी तो कुछ सेकेंड मिली सेकंड में इमीडिएटली देव दे प्लान कि कितना बड़ा घर होना चाहिए बढ़िया घर होना चाहिए और दोनों चले अब कहाँ पर चले इन्होंने जो घर अपनी ज़िंदगी में बना लिया जीवन में जो बना लिया उसको बताने के लिए चले किसके पास आर्किटेक्ट के पास आर्किटेक्ट के, के पास एक सेटिंग, दो सेटिंग, तीन सीटिंग वही दो चार घंटे लगे एंड देन दे वेरी डिफिकल्टली बहुत प्रयास करने के बाद शब्दों से उसको बताने कोशिश की कोशिश किए शब्द कम पड़ जाते हैं या चित्रण चित्रण बढ़ाए कि शब्द बढ़े हैं चित्रण बढ़ाए है, उसको बताने में बहुत सारे शब्द लगते हैं बड़ी मुश्किल से दो तीन सीटिंग के बाद वो इंजीनियर साहब समझ पाए अच्छा अच्छा आपको ऐसा घर चाहिए ठीक एक का चित्रण दूसरे को ट्रांसफर हो गया तो दो मानव के बीच में चित्रण भी ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना अब उसने कॉपी पेन उठाया अपना पेन पेंसिल और उसके एक दो लड़के काम करने वाले और उसने बोला चार दिन बाद आना तब आपको घर देंगे बना के चार दिन बाद उसने घर बना के दिया काय पे दा दा दा दा दा जो घर वो पति पत्नी ने सेकेंड में बनाया उसको दो तीन चार दिन लग कागज पे बनाने के लिए और फिर आप वो कागज़ का घर लेके आए कागज़ का घर लेके आए किसको दिया ठेकेदार को और ठेकेदार को कागज दिया और कुछ कागज भी दिए और साथ में और उसके बाद उसने पाँच सात दस लोग मिलके उस घर को साल भर में खड़ा किए जो घर आपने जीवन में माइक्रोसेकेंड में बना लिया उसको बनाने में प्रैक्टिकली कितना समय लगा दस लोग मिलकर साल भर में बनाए ठीक हो गया बढ़िया डिस्कशन करके खूब बेडरूम कैसा होना चाहिए बालकनी कैसे होना चाहिए खिड़की कैसी लगी सारा चिक चिक करके बनाए उसके बाद क्या हुआ तो इस बीच में क्या हो गया साल भर तक जो घर बना तो क्या इन लोगों में इच्छा खत्म हो गई अब किसी एक इच्छा को पूरे करने चले ये तो मेंटल एक्सरसाइज है फिजिकल भी करना है तो किसी एक इच्छा को पूरा करने चले इसी बीच में हजारों इच्छा होगी कि नहीं होगी लाखों इच्छा होगी इसी बीच में आपने शर्मा जी के घर देख लिया वर्मा जी के घर देख लिया शाहरुख खान का घर देख लिया है ना अमिताभ बच्चन का घर देख लिया और जिस दिन उद्घाटन होता है आप देखिए क्या कहानी होती है जिस दिन उद्घाटन होता है सारे लोग मिलके आपके घर की तारीफ करते हैं और आप बोलते नहीं जी नहीं जी क्या घर बनाई क्यों बोलते हैं ऐसा क्योंकि आपको पता घर है अमिताभ बच्चन के घर क्या घर है है ना और बीच बीच में पत्नी पति की तरफ देख रहे थे बोल तू ये बना तू नेडरूम इसकी बात हुई थी क्यों हो गया ऐसा बीच में क्योंकि हजारों चित्रण और हो गए आँख तो बंद नहीं कर लेता आदमी आँख तो खुली रहती है इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो हजारों चित्रण हो गए अब कहाँ फंस गई गाड़ी एक चित्रण हुआ एक इच्छा हुई उसको पूरी करने के लिए जितना समय लगा उसी बीच में हजारों इच्छा हो गई हजारों इच्छा को पूरी करने गए यदि नाइनटी मतलब सौ इच्छा यदि आपकी हुई और सौ इच्छा में से यदि निन्यानवे इच्छा पूरी भी हो गई और एक इच्छा अधूरी रह गई तो सुख के दुख सुख के दुख निन्नानु पूरी हो गई फिर एक पूरी नहीं हुई तो दुख और एक को पूरा करने गए तब तक वापस हजारों इच्छा हो गई तो सुख के दुख तो कहां फंस गया आदमी कहाँ फंस गया यहां तक फंसे हैं कि नहीं फंसे आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है तो क्या करते हैं आप? क्या ऑप्शन है आपके पास वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल विथ यू हाँ जी बताएंगे माइक लीजिए ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता सम्यक भाई आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या हमारे साथ ही होता है ऐसा आपके साथ होता है ऐसा तो क्या करते हो हाउ यू मैनेज यूर इच्छा करना बंद कर देते हैं तो क्या करते हैं ये भैया ने जो बताया इच्छा करना बंद कर देते का मतलब लाल मुंह के बंदर को नहीं देखना है क्या शुरू करते थे लाल मुंह के बंदर को तो बार बार किसको देख रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कॉम्प्रोमाइज ये सबसे अच्छा वर्ड हम लोग सीखे बहुत सारे विदेशी लोग तो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं छोड़ छोड़ के भाग जाते हिंदुस्तानियों के लिए बहुत है ना अब कम आने लगे है? सही बात है अब कॉम्प्रोमाइज हिंदुस्तान में भी क्यों करेंगे तो एक रास्ता आपने बताया कॉम्प्रोमाइज और क्या करते हैं इच, इच्छाओं को चैनलाइज किया जाए सही जगह पे अभी तक क्या करते थे भाई ये बताओ दस तारीख के पहले क्या करते थे यहाँ तो सब ज्ञान आने लगा आपको अब दस तक दस तक क्या तक करते, तक करते तक थे तक तक तक तक तक उससे और एक बड़ी इच्छा लेंगे तो ये अच्छा नियंत्रित हो जाएगी भाई के पास ऑप्शन अच्छा है लॉ लॉ ये शायद ऐसा करते हैं आपकी पत्नी का है देखो दीदी -दी क्या कह रहे हैं जैसे आपने कोई एक इच्छा करी उससे बड़ी इच्छा आपके ऊपर रख देंगे यही करते होंगे शादी ये आपने कहा कि यार मेरे को आज रजवाड़ा जाना है तो इन्होंने तुरंत क्या अच्छा रख देना है पेरिस चलते तो आपको डरा दिया ऐसा कुछ करते हैं घर में? चलो बताओ क्या करते हो सही से बताओ जो इच्छा आप पूरी कर सकते हो वो तो आप कोशिश कर सकते हो बाकी बाकी? बाकी इच्छा जो आप नहीं कर सकते हो, उसमें आप क्या या तो आप उस इच्छा क्या करोगे मतलब मतलब ऑप्शन यही है की या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर चाहते हो तो फिर तो क्या करो उसको मतलब कुछ ना कुछ करके इन क्या करते क्या ये बताओ आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना एक इच्छा पूरी करने लगे सो अच्छा है बीच में आ गई है ना एक शादी करी <laughs> <laughs> और उसके बाद लगा कि सो कर लेते अच्छा रहता ठीक और एक एक को पूरा करने गए सो अच्छा हो गई सो पूरा करने गए निन्यानवे हुई तो फिर एक नहीं हुई तो दुखी रहे और उसको फिर पूरे करने के तो हजारों हो गई इस प्रकार से इच्छाओं के कि में घूम रहे हैं घूम रहे रास्ता क्या निकालते हो हाउ यू मैनेज यूर एक रास्ता है कॉम्प्रोमाइज दूसरा रास्ता क्या है इग्नोर इतना एक बार क्या हुआ देखो अभी लोग बहुत शादी करते हैं बड़ा अच्छा मैचिंग ढूंढना चाहते हैं ना एक छोटी सी कहानी करते हैं कैसे मैचिंग करते हैं लोग लड़के के मन में जिंदगी से एक उम्मीद थी कि है ना मारुति 800 कार खरीदना ही जिंदगी की सफलता है बारात दिन उसको चित्रण में क्या आती थी 800 कार ठीक अब वो तमाम अपनी जो भी परिस्थितियों में जो भी जिससे आकर्षित हो गया वह कार बन गई अब शादी का समय आ गया शादी के समय में आया तो लड़की ठीक से ढूंढनी कि नहीं मैचिंग और कभी कभी गलती से ऐसी वैसी की वैसी लड़की मिल जाती है ऐसा नहीं होता है, गलती से आपको अच्छे लोग नहीं मिले लेकिन वो अच्छे होने का मतलब क्या है उसको भी एक ऐसी लड़की मिल गई जिसकी जिंदगी का एकमात्र सपना था मारुति 800 हंड्रेड का दोनों मिल गए लो इनकम लो सैलरी वाले दोनों थे दोनों टीचर दोनों ने अपनी जिंदगी चालू करी यार क्या सपने दोनों के सपने एक जैसे मन से मन की दूरी ऐसा लगा बहुत ही कम हो गई बिना बोले कम्युनिकेशन होता जब दोनों की इच्छाएं एक जैसी हो जाए तो कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती इशारों उशारों में सब काम हो जाता है होता है या नहीं होता है अब इनकी बहुत पटने लगी भैया दोनों ने मिल बैठ कर तय करा कि भाई अपने को क्या करना है कार खरीदी है कुल सेविंग्स अपने तीन हज़ार तुम्हारी तीन हज़ार मेरी दोनों काम करने लगे भाई छः छः हज़ार रुपये से बचा रहे हैं छः हज़ार रुपये बचाने से एक साल में कितना होगा बहुत तो तीन साल में कितना है ना करीब करीब चार साल में पहुँच जाएँगे दोनों में एक मत हो गया एक्शन प्लान भी बन गया परपज ऑफ द तो लाइफ डिफाइंड हो गई उपयोगिता भी बन गई तीनों बनी कि नहीं बनी लेकिन ये सच्चाई में बनी है या फॉल्स बनी है उसको अपन जांच लेते हैं तो एक्शन प्लान बन गया कि कुछ भी हो जाए तीन हज़ार रुपये मैंने आपको बचाना है तीन हज़ार मेरे को बचाना है छः बचाएंगे तो बहत्तर और इस प्रकार से चौथे साल में मारुति कार अपनी अब जिंदगी में पूरा निर्णय हो गया और चल पड़ेगी एक इच्छा को पूरा करने के लिए चल दिए दूसरी कोई इच्छा नहीं एकदम फोकस इसी को बोलते फोकस हो जाओ फोकस फोकस हो गया भैया हर दिन दिन निकलते जा रहे हैं उनको खुशहाली बढ़ती जा रही है आने वाली है कहार आने वाली है एक रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं करते इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पूरे मोहल्ले में पूरे रिश्तेदार बनने लगे यार क्या अंडरस्टैंडिंग दोनों में तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। होती है लेकिन किस कारण से होती है देख लो यदि कभी कोई गलती से मेहमान आ जाए तो ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है तो कैलकुलेट ही नहीं किया था तो दोनों में आप इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि पति आते थे बोलते आइए आइए क्या खाएंगे बताइए हमारा तो उपवास है आप क्या खाएंगे <laughs> पत्नी सोचे क्या विद्वान आदमी क्या चौका मारा एकदम पत्नी भी अपने पति के सारे तौर तरीके बड़ी नाच कर रही है पत्नी भी भी पति कर रहा है ना और इस प्रकार से वो पैसा बजाते जा रहे हैं चल रहा है काम और वो दिन आने वाला था और पता लगा कि और इसी बीच में जाके ये पता चला कि मारुति वालों ने बीस हजार रुपये कीमत बढ़ा दी है क्या है कोई बात नहीं जितना इतना सब्र किया थोड़ा सा और करते हैं लेकिन आपकी बार बहुत सजग हो गए पति देव पत्नी है देखो ऐसा नहीं चलेगा मैं तुमको अब तक समझदार मानती थी तुमने तो पूरा हमारे आशा पे पानी फिर बीच बीच में ज़्यादातर जाना चाहिए था ना तुमको दुकान पे देखना चाहिए था अब पति जब भी ऑफिस से तो मिलते आए उससे क्योंकि तीन महीने बाद लेनी है तो वे रेट वेट तो नहीं बढ़ेगा सब ठीक है ना भैया इस बीच में गाड़ी का कलर वलर मॉडल वॉडल सब पसंद हो गया सब कुछ हो गया सोचो एक दिन वो आ गया जिस दिन उनकी ज़िंदगी सफल होने वाली थी बच्चे भी खुश पति भी खुश पत्नी भी खुँश है ना बच्चों को बोले मम्मी ये चाहिए वो चाहिए सब हाँ हो रहा है नहा धो के तैयार हो के पहुंच गए भाई और मज़े की बात है उस दिन कुछ भी दिक्कत नहीं हुई कार के रेट भी वही थे पसंद की हुई कार भी थी उसका सारा मेकअप भी हो गया था और कंपनी वाले ने इतने गौरव से चाबी दिए बोले लीजिए सर लीजिए क्या बात है ना जैसे कोई ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में आ रही और वो भी बड़े गौरव से ले चले भाई इधर बीवी बैठी इधर मियाँ बैठा पीछे दो बच्चे गिलकारियां मार रहे हैं सोचो क्या नजारा होगा कितना सुखद नजारा गाड़ी अभी रैंप पे से उतरने वाली है क्योंकि अभी तो शोरूम में खड़ी है चाबी मारी शोरूम में से निकाली और मजे के बाद देखिए शोरूम जहां खत्म होता है वहां सामने रोड होती है होती कि ना होती अब ये गाड़ी जैसी इन पहुंची रोड पर सामने से एक बड़ी सी कार छू करके निकली और इनको अचानक ब्रेक लगाना पड़ा ब्रेक लगाते से ध्यान गया ब्रेक क्यों लगाना पड़ा तो पता लगा कार दिखी पति पत्नी दोनों का शरीर वहीं रह गया और जीवन तो कार के साथ घिसटता हुआ चला ही गया हाय अरे कार तो वो जा रही और ये तो बेकार है कहानी समझ में आई ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं हो रहा चलिए हो ही रहा होगा पहचान जाओगे तो अच्छा ही है और अभी हो गया है खाने का समय खाना खा के कितने बजे मिलेंगे तीन बजे का मतलब नौ बजे का मतलब क्या था आज तो तीन बजे का मतलब पौने तीन बजे नमस्कार धन्यवाद जोरदार ताली आप लोगों के लिए